गुरु पद श्री चैतन्य वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिकाचरणोद गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर बांछाकूश कृपासीधुभ वति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगो लंघयत गिरी यम वंदे परमांदमाधव बृंदावई तुलसीदेव पिया वैकेश स्न भक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर छतम देवी सरस्वती वैश्व तथोज मुदीरे संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदाकैय सदा पिभव नमस्द तीर्थास्पद शिव भीशि शीता हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरशते चरणारविंदमता दुस्तजुरीपीतरजक्षी धर्मीजवचा जम मेघ दृशा व चरणा यत्पाद वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदमुनी छठाई विस्फुित किम गुस्वर्शी पुरागस सागर सारमती कामय कदा कि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद सियादगदाधर शिवसदी गौरभक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे आजान लंबित भुजौ कन कमलाय संकेतनकर कमलायताक्षजभरौ जुगध वंदे जगत्कुणूता प्रणम श्रीगुरंग भूय श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथम जगचु श्रीसुक तम पारश्रय तमादिदेव पुषम तमालवर्ण सुवता अपार संसार संसारसमुद्रेत भजामे भगवत स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वी जसा हृदय संबी तंग सिंह महामजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरी जेवा मही शे किसौ हृदार्था जॉनषुदेहा गेहे मतसु सुजायात्मजराति मत्सु नौप्रीतुक्ता जबदाथाष्टलोक जेवा मुयी से कितो गेहे जॉन सुदेहाेहेशजायात्मजराति मतसु नवप्रीत युक्ता जबदारो के श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताए हम लोग भगवान का ओर से कोई पत्रों हमको मिलता नहीं भगवान भगवान का कोई स्वरूप हम नहीं जानते और भगवान कैसे रहते कहां रहते कैसे भगवान का साथ हमारा संबंध होता कि नहीं हम तो जानते नहीं भगवान के पास से कोई पत्र भी चिट्ठी भी नहीं आता हमारे पास तो कैसे समझे कि भगवान हमको प्यार करते हैं कैसे समझे सिल पोपा ने बताते हैं जब एक निष्किंचन वैष्णव आपको प्यार करेंगे वास्तव प्यार कृपा और आप भी उनको प्यार करोगे दोनों तरफ से ऐसा जब देखोगे एक वास्तव कोई निष्किंचन वैष्णव आपको कीपा किए हैं तो जरूर समझ लेना आपका ऊपर भगवान प्रसन्न है आपका ऊपर अगर कृपा का वर्षा दे रहे सब कोई के ऊपर कीपा हो रहा है लेकिन विशेष करके कोई निष्किंच वैष्णव आपको स्नेह करे तो ये जरूर समझ लेना ये भगवान का ही कीपा इनके माध्यम से आपका और आते हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं इस बारे में काल फिर चर्चा करेंगे हम जब तो प्रहलाद महाराज जी क्या बोलते हैं निस्कि चनानंद नव वृणी तो काल ये सब चर्चा करेंगे बात ये है जो श्लोक दे के शुरू किए थे ये जो प्रसंग चल रहा है वही प्रसंग कई है होगा श्री भागवत जी महापुराण पंचम स्कंध में आपको बताया गया था ये प्रिय व्रतो का बारे में चर्चा काल हो रहा था प्रिय अंतर में हर वक्त भगवान का चिंतन भगवान का आसक्ति उसका दिल में है जो श्लोक में भी यही बताया जेवा मई से कितो सौहिदार था ये जेवा मई ईशे कितो सौहा सौधार तो जो जो सौहृदार व्यक्ति जो हमको हर बगत हमारा मंगल चाहते और भगवान का बारे में यह बताएं जे भगवान को कहते हैं जे मोई ईशे की तो सौ हृदार्थ मेरा संबंध मेरा साथी सुंदर प्रेम का संबंध जोड़ लिया है मोई ईशे हम जो ईश्वर है हमसे जो संबंध जोड़ लिया है बस यही कामयाब हो जाएगा जे मोई ईशे शे की तो सौ हृदार्थ ध्यान तर वार्तिकेशु और हम छोड़ के और हमारा भक्तों हमारा कथा हमारा का सम, हमारा जो संबंध है ये छोड़ के बाकी दुनियादारी का चीजों में जिसका टेस्ट फीका पड़ गया फीका पड़ गया कोई आस्वादन नहीं आ रहा है इसको बोला गया इस गुड गुड सिंटम ये अच्छा सिंटम ये अगर हो गया बस और कोई चिंता नहीं ये प्रिय व्रतों बारे में जो थोड़ा बहुत कथा बोला गया था वो सफिशियंट नहीं है फिर भी क्या किया जाए ये पियोतो जी राजपाट लेके अभी ब्रह्मा जी का कहने से तो आए हैं लेकिन इनका अंदर में कोई संसार का कुछ इच्छा नहीं है सात द्वीप का पति है देखो जंबु प्रोकलो सालमोली क्रूस क्रंचो साख पुष्कर ये सब अलग अलग एक जो सात दीप है पृथ्वी में और भारतवर्षों को भी कैसे भाग किया गया ये भी आएगा इधर ही आएगा पंचम स्कंद में और एक भारतवर्ष ही हैं जिसको कर्म क्षेत्र बोला गया है और अर्थात वेद की मुताबिक शुद्ध जीवन यापन करके और ये जन्म में जो क्रियाक्रम है तो वो करके फिर अगले जन्म में पहुँचेंगे ये वेत वेत का मुताबिक कर्म क्षेत्र ये वेत का मुताबिक जो कर्म है क्रिया कर्म ये यहीं संभव है दूसरे जगह बहुत मुश्किल आज तो फैल गया चारों लेकिन भारतवर्ष तो कई कर्म क्षेत्र तो बोला गया है कर्म मतलब कर्म मतलब वेदभित्तिक कर्म तीन चीज़ है ध्यान देना कर्मो अकर्मो बिकर्म कर्मों अकर्मो विकर्मो तीन चीज है गीता में ये सब है आप सुने नहीं हो तो हम क्या करें तो ये जो बताया गया कर्म है भारतवर्ष में जो कर्म के तो बोला गया ये इसमें वेदभित्तिक वेद के अनुसार जो जीवन जापन जीवन यात्रा इसी का बारे में कहा गया अकर्मो अकर्म मानो चो जो करना चाहिए था वेदभित्तिक कर्म उसको ना करना उसको करते नहीं ऐसे ही विरासते हैं जो वेदभित्तिक भी, क्रियाकर्म है उसको करते नहीं उसको ना करते हैं और विकर्म क्या है वो तो करते ही नहीं उल्टे उल्टा उसका ऊपर से वेद का खिलाफ जितना सारे विचार उसका दिल में पैदा होता है वही मुताबिक वो जीवन जाता करते हैं वेत का तो मानते ही नहीं वो तो छोड़ो लेकिन ठीक वेद का जो वेद वेद में जो नियम कानून बताया गया है उसका ठीक उल्टा काम कर रहे हैं इसका विकर्म ये तीनों ध्यान देना चाहिए और बाकी भारतवर्ष से छोड़कर बाकी जो जगह है वो जगह ये जो कर्म क्षेत्र एकमात्र भारत ही है इसलिए खूब सावधान से हमारा सौभाग्य है जो भारत में आविर्वाह हुआ काल बताया गया था जो उज्जस्ती नाम का कन्या इनका साथ उनके विवाह हुआ और धीरे धीरे उनका प्रिय व्रतों का अग्नितुल्यग्निद्रोह इद्म जीवो जग्गो बाहू हिरण रेता घृतोपिष्टो मेधातिथि बीतोहोत्रो तो, तो नामक सात पुत्र ऐसे हुआ जो भी है हम थोड़े ही समय में ये सब कह देते ओग्निद्रोह इनका पुत्र हुआ था ओग्निद्रोह बड़ा तेजियान थे लेकिन उसका जंगल में गया था जय काल बोला था जब जाओगे तो उधर आपका परीक्षा होगा बहुत और वहाँ भी यहाँ यहाँ भी एक अफ्सरा आई परीक्षा की बस हो गया छुट्टी जो भी है लेकिन बाद में अनुभव हुआ अब उसका तो भजन तो ये लोगों का तो क्षमता अलग है वैशिष्ट आदि देखोगे ये सब विचार है भागवत में भी है देखोगे वहाँ अफसर आए और थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन ये लोगों का साथ अपना तुलना मत करो तुलना करने जाओ तो उल्टा हो जाएगा विश्व मित्रों का काका संग हुआ लेकिन ये सब विचार नहीं करना कैसे विचार करना बोला गया शास्त्र में हमारा मुनि मुनिनाम चौबिब्रह्म मुनिनाम चौबिब्रह्म मतलब मुनियों को भी भूल गलती होता है ये विचार जो बोला गया इसका पीछे और विचार है सिर्फ ई विचार को लेके बैठ जाओ तो आपका जीवन सदनाश हो जाएगा इसके पीछे जो राज है रहस्य है वो विचार को नहीं कहने से ये विचार अधूरा रह जाएगा जैसे हमारा बहुत सारे सब श्लोक भी चलता है बाजार में तुलसीदास जी का कबीर जी का वो सब बता हम तो कम बताते हैं बताते नहीं माला जौपे साला इत्यादि सब है लेकिन इसका मतलब इसका आगे पीछे का श्लोक विचार करो वो बदमाश इतना है आगे पीछे का श्लोक नहीं बताएगा उसी को बताएगा वो लाइन को उसका आगे बताया गया वो उसको बताएगा नहीं आगे अगर नहीं बताए तो ये लगेगा कि वो माला करने के लिए गाली दे रहा है ये नहीं ये तो दुष्ट आदमी है सब अधूरा शस्त्रों का विचार प्रस्तुत कर देता है ताकि अपना फायदा हो जाए हम लोगों का अगर अभी स्थिति ऐसा हो गया कोई सिद्धांत तो, कोई विचार ऐसा करो अपना मनमानी जैसे अपना सुविधा हो जाए अपना सपोर्टिंग हो जाए लेकिन सिद्धांत तो किसको बोला जाता है ये कि, कि, किसी को पूछो जो भी हैं आप हमारा अन्नथा नहीं लेना किसी भी आदमी को पूछो किसी भी संत कि, कि, कि, कि, किसी भी किसी को पूछो भले सिद्धांत तो किसको बोला जाता है एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है उसका क्या अर्थ बताएगा वो वो बोलेगा शास्त्रों का जो विचार है उसको यही बोले बोलेगा आज शास्त्रों का विचार अगर यही सिद्धांत तो है शास्त्रों का विचार तो आप एक तरफ का करोगे हम एक सिद्धांत बोले वो भी पीछे बोलेगे ठीक नहीं है बोल सकता ना अब हमारा उपाय क्या है पहला बात सुन लो ये सिद्धांत तो, कभी भी धोखा आपको नहीं मिलेगा वो क्या है जो सिद्धांत तो बोल के जो चीज है वो एकांत रूप में एकांत भक्त का अंदर में पैदा हो आविर्भाव होता है सिद्धांत तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर इन योर ब्रेन अ फैक्ट्री समझा मेरा बात किसी ने बुद्धि के द्वारा अपना जो ब्रेन है इसका अंदर जो फैक्ट्री बैठा हुआ है हर वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा है उसी फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चर कर दे ये नहीं सिद्धांत तो सुन लो इसका ऊपर और विचार नहीं आएगा वो क्या है सिद्धांत तो क्या है हमको पूछता है लोग हम बोलता है देखो सिद्धांत तो क्या है सिद्धांत तो जो है अर्थात अपराधिक जगत में जो भगवान विरासते हैं भगवान का ठीक एग्जैक्ट जो पसंद है भगवान जो अनुमोदन करते हैं यही होने से हमारा पसंद है इसी मुताबिक जो सिद्धांत ऊपर में है विचार वो विचार किसी संत महात्मा भजन के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा उनका हृदय में उस विचार इसका हृदय में आ जाता है सिद्धांत तो इस जगत का नहीं है कि ये एक बोला ये एक बोला ये मुराक का बात है मुराक आदमी ऐसा बोलते सिद्धांत तो कभी दो किस्म का होता नहीं समझा मेरा बात सिद्धांत तो जो है वो ये जो हमारा अपना जो विधानसभा राज्यसभा जो आप लोग बोलते हो वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दो those rules and regulation are subject to amendment follow me subject to amendment any time they can approve that we should change this rules and regulation but hum jis jagat ka bare mein keh rahe hain you have no power to change it mind it isko dhyan dena ye is jagat ka baat hai isme koi change change wo sab chalega nahi ये हमारा बाप सिला भक्ति पूरी गोष्ठ समाज का हृदय में जो प्रकट हुआ उसके बाद सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्ट भूपात के हृदय में जो प्रकट हुआ और जिसको आप बोलते गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बड़ा लिखा पढ़ा कुछ जानते नहीं उसका हृदय में जो सिद्धांत पैदा होता ऑल आ सेम इसको बिछ रख तो कभी नहीं लड़ाई लगेगा कभी नहीं ऐसा होगा जो भी है सिद्धांत तो है अपरागिक जगत का जो भगवान का पसंद है ऐसे सेवा करो तो हमारा मन आनंद लगता है भगवान का अनुमोदन है भगवान का अनुमोदन मतलब बड़े बड़े जो पहुंचा हुआ भगवान का अपना आदमी गोस्वामी लोग आदि उनके अनुमोदन है उनके अनुमोदन मतलब प्रपात का एक ही है वो तो गोस्वामी है उसका परम्परा में वो सिद्धांत तो हमारा ही अनुमोदित अर्थात उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता सिद्धांत तो एक है हो सकता है कि विचार इस तरफ से एकदम एक, एक दर्शन बताए इस तरफ लेकिन विचार करो तो एक ही है सिद्धांत तो ऐसा है तो ये जो है उग्निद्र आदि एक कोई साधारण आदमी नहीं है और वैशिष्टों आदि जो गलती किए बोल के अभी आपने बताए इसका पीछे जो विचार है हम अभी बताएंगे तो कभी भी आपको दोष नहीं दर्शन होगा विश्वामित्रो आदि मैनो काका पीछे पड़ गया बहुत सारे मुश्किल हो गया ये जो है इसका शास्त्रोकारों ने विचार करके बताया वैशिष्ट्य मुनि का जो पावर है दुर्वासा मुनि का जो क्षमता है आख कम अब जल रहा है उसमें कुछ चीज को फेंको वो जल के खाक हो जाए वैशिष्ट्य मुनि का बारे में मांगस खाने का भी बात है भागवत में तो आप सोचोगे हम मांस सो खाएंगे ये नहीं ये सब विशेष विशेष बात है ये सब बात हम उठाना नहीं चाहते मुश्किल बात ये है ये सब महा ये सब जो मुनी ऋषि है यह सब आंख का मापिक जलता है इसका अंदर में कभी भी कोई दोष टिकता नहीं जैसे आंख का अंदर में कुछ भी दो तो वो जल के छाई हो जाता है रुद्र भगवान शंकर भगवान जहर पी सकता है लेकिन आपको एक बिछुआ काट दे तो आप तो मर जाओगे थोड़ा बहुत बीज दे दे कोई बस हो गया लेकिन शंकर भगवान ने पी लिया पूरा इधर नीलकंठ बन गया आएगा तो ये इनका लिए संभव है अर्थात मुनि ऋषियों का जो दोष बोल के आप देखते हो इट इज ए काइंड ऑफ माइल स्टोन दैट यू शुड फॉलो ये एक माइल तो स्टोन है अर्थात देखो अभी वृंदावन इतना दूरी है मायापुर इतना दूरी है देखने के लिए अर्थात आपका माइलस्टोन है देखो भजन करने जाओ तो इसमें ऐसा ऐसा मुसीबतें आ सकता है वो मुनि का ऐसा हुआ था हमको नहीं करना है उस देश मुनियों का दोष नहीं देखना उसको तो कुछ नहीं होता वो भजन करके ठीक आगे चला जाता कुछ नहीं होता वो जल के एकदम जैसे सोने को जितना जलाए उतना शुद्ध होता वो उसका भजन का जो बल है तेजस्वी पुरुष है तो ये जो मोनि नाम चौबी ब्रह्म ये बात इसीलिए सिद्धांत करो कि ये लोग इच्छा करके गलती करने का व्यवस्था किए बहाना किए ताकि तो आगे चलकर जो भजन में आए दे कैन हैव ए चांस टू रेक्टिफाई दम और लोगों को अपने आप को संशोधन करने का एक उपाय रह है जाए है हमारा जैसा हुआ था हम इस ऐसा नहीं जाएंगे तो उग्निध्रुव कोई साधारण आदमी नहीं है वो तो भजन करके ठीक चले जाए तो उग्नि दो का पुत्र है नाभि, नाभि जी का बहुत प्रसंग सा आता है महान नाभि जी ने इतना सब आए ये सब प्रसंग है सब कभी भी एक एक करके अध्याय एक एक करके स्कंदों का एक एक करके एक एक करके जो स्कंद का एक एक करके अध्याय जब सुनने का आपका मौका मिलेगा तब आपका जो भी है अब तो संभव ही नहीं है कैसे करोगे आप ये नाभि का बारे में बहुत सारे चीज हैं बहुत क्षमताशाली बहुत सारे किस किए हैं यज्ञ आदि जो भी है ये नाभि जो है नाभि अग्निध्र का पुत्र नाभि और यशो ही इंद्रो स्पर्धमानो भगवान बरसे वर्षे नववर्ष इंद्रों का एक दफे बड़ा ये हो गया अहंकार हो गया था बोले हम इस, इस जगह में बरसा नहीं देंगे कष्ट देने के लिए क्यों से खटमटी लगा था बोले इसको नहीं देंगे आगे आएगा वही गोवर्धन पूजा का दिन देखोगे का कैसा किया भगवान का साफ भी लड़ पड़े देवता हाँ। तो हमको पूजा नहीं किया हम देख लेंगे ऐसा विचार तो जसो ही इंद्रो स्पर्धम भगवान वर्षे नववर्ष जब एक वर्ष में भारतवर्ष में वर्ष नहीं किया तो, तब, तब क्या किया तद तो अवधार्य भगवान ऋषभदेव योगेशवात्मोग मयया स्वर्षम अजनाभम हैं नामाभ्यो वर्षत ये जो और जो नो वर्षो है इसमें जब इंद्र बोला वर्षा नहीं देंगे तो नाभि का पुत्र जो ऋषभ देव है वो बोले ठीक है इंद्र नहीं देंगे वो तो भगवान का ही अंश ये है ऋषभ देव और सब वर्षा है वो इंद्र का दरका नहीं हम ही वर्षा कर देंगे ऐसा कर दिया और नाभि का जो क्रियाक्रम है बहुत प्रशंसनीय है उसके ऋषभ देव पैदा हुआ है ऋषभ देव ये जो परमंश मार्ग जो है जिसमें कोई बिकार नहीं पैदा होता हृदय में मन में ऐसा जो मार्ग है ये मार्ग को प्रमाण करने के लिए खोद ऋषभदेव भजन किए थे संगसाथ छोड़ के चले गए और जब गए ऐसा भजन करते थे जो कई भी जगह परे रहे कोई किसी का साथ कोई बात नहीं है कुछ आए तो खा लिए नहीं आए तो ना खाए बड़ा आश्चर्य है वो जाने का पहले अपना जो पुत्र है सौ सौपुत्रों इन लोगों को थोड़ा उपदेश किया गया सुंदर स्वतपुत्र है स्वतपुत्रों का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है भरत महाराज जो आगे चलकर जड़भर हुए देखेंगे हम लोग विचार आए बाकी नौ नौपुत्र जो है वो एकदम विशुद्ध ब्राह्मण वाले ये जो नौ पुत्रों, नौ नौपुत्र का विभाजन कर दिया राज्य और बाकी एकासी जो है एकासी पुत्रों वो उनका बड़ा नाम हुआ बाद में चल के देखोगे तो ये ऋषभ देव जो है ऋषभदेव जो उपदेश दिया है इसका कुछ उपदेश हम विचार करेंगे यहाँ कनिष्ठी थी इक्यासी पुत्र जयंती अर्थात अज्ञापति बाल एवं अति विनीत वेदज्ञ जज्ञशील और विशुद्ध कर्मसंपन्न ब्राह्मण हुआ था वो और नौ कबि जो है कोबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन अविर्त्र द्रुमिल चमस करवाजन ये नौ जन ये बड़ा ये लोग का नाम हुआ था वो तत्वदर्शी इसका नाम जो आता है नवजोगेंद्र नवजोगेंद्र बना था आर पहला पुत्र जो है उसका बारे में अभी बताए वो तो राजधानी संभाले पूरा क्योंकि भारतवर्षो का अंदर जो भाग है इसमें भी ये तो आपने सात द्वीप के बारे में हमने अभी बताया था थोड़ा देर पहले और भारतवर्ष में कुशावर्तो इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतु भद्रसेन सेन इंद्रो स्प्रिग है विधर्भ की कॉटय नई नौ प्रधान भाग है इसमें और ऋषभ देव की उपदेश थोड़ा वो जाने का पहले जब छोड़ के चले जाए तो उपदेश दिए थे वो बताए थे ऋषभ वाचो नाय देहो देहो भाजाम निलोके कष्टान काम अरहते बीरभुजाम जी तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्यम शुद्धेद यस्म ब्रह्म स्वक्षम अनंतम स्वक्षंतु अनंतम ऋषभद बोले बोले जे ये मानव देहो कष्ट प्रदो विषय भोग के लिए नहीं है बेटा नायम देहोभाजम ने लोके कष्टान कामान अर्ते बीड़जे ये जगत में विषय एक एक एक-एक आदमियों के लिए एक एक विषय आनंददायक होते हैं जो शुकर है उसका लिए अच्छा अच्छा टट्टी मिले तो उसका लिए आनंददायक होते हैं एक सुकर जो रास्ता में विचरण करते जंगल में रास्ता में अच्छा तो उसका अच्छा अच्छा टट्टी मिल मिल जाए तो उसके लिए अच्छा है आज का दिन अच्छा गया तो ये जो सुख और दुख जो है ये एक एक आदमी का पूर्व संस्कार के अनुसार अलग अलग प्रतीत होता है जो आपका लिए सुखदायक है वो हमारे लिए सुखदायक है नहीं जो इनके लिए सुखदायक है वो आपका लिए सुखदायक नहीं ऐसे सुख और दुख जो विचार है इसका वास्तविक त्रैकालिक कोई एग्जिस्टेंस अस्तित्व तो नहीं है ये सिर्फ अनुकूल अनुभव का नाम है सुख और प्रतिकूल अनुभव का नाम है दुख है जो गर्मी में चालीस डिग्री में उसका कुछ नहीं होता राजस्थान का वो तो सुख महसूस का कुछ नहीं हुआ लेकिन जिनका देश है जिसमें है बीस डिग्री माइनस 20 डिग्री टेम्परेचर है उसको अगर उसी टीम टेम्परेचर में रखे तो उसका लिए कष्ट होगा है कि नहीं तो एक, -एक आदमी का लिए अपना पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार अभ्यास के अनुसार एक चीज सुख सुखदायक है एक चीज दुखदायक है तो इसका कोई वास्तविक त्रैकालिक अस्तित्व तो नहीं अर्थ भूत भविष्यत वर्तमान कालों में इसका एक ही स्थिति नहीं बनता इसलिए गीता में भगवान बताएं स्पर्श सजा होगा दुख जन एवती आद्यंतवंत कंतियो नौ तेसु रमते बुधा कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को जय ही संस्पर्श सजा भोगा तुम्हारा इंद्रियों के द्वारा जे सुखानुभूति तुम लेते हो ये जो सुखानुभूति तुम्हारा है जय ही संस्पर्श सजा टेंजिबल एंजॉयमेंट टेंजिबल मैंने जो जिसको स्पर्श सुख मिलता है अनुभव सुख मिलता है जय ही संस्पर्शजा भोगा ये दुख जनो एव थे इसमें दुख ही दुख मिलता है इसमें अंतिम में आपको आनंद नहीं देंगे ये ही संस्पर्श जा भोगहा दुख जनो एव थे और आदि अंत तो बंत कंत्यो नौतेसु रमते भुदाहा दो जू आर रियल इंटेलिजेंट देव गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट बुद्धिमान जो है वो कभी इंद्रिय के द्वारा भोगने वाला चीजों को दौड़ेगा नहीं आंख के और पतंगों का दौड़े का दौड़ने का बराबर होता है उसमें जल के मरेगा तो बुद्धिमान रस्मी इसको लेके दौड़ते नहीं कि वो जानते इसको आदि अंत तो बता अभी सुख है काल दुख देगा काल बताया था जोग्रे अमृत बमम परिनामे विषमी कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में जो ऑग्रे पहले बहुत आनंद लगता है एकदम मजा बाद में विषो विष जैसा लगता है इसको बुद्धिमान आदमी कभी नहीं भोगते हैं और तब जो है तपस्या भगवान के लिए इसके द्वारा तुम्हारा शुद्ध होता है सत्व शुद्धि होता है सत्व शुद्ध होने का साथ साथ तुम्हारा अगर सत्व शुद्धि हो जाए इसमें तुम्हारा क्या है अनंत सुखानुभूति ब्रह्म सुखानुभूति होगा ब्रह्म सुखानुभूति होगा नहीं तो आपका ये संसार में रहोगे तो इसमें छलांग लगाओगे तो यही होगा जैसे पतंग का होता है आग देख के दौड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है और पतंग आग और दौड़ते हैं आग में जल के उसी में मर जाते हैं और कुछ करने का नहीं और धीरे से बता दिया बहुत सारे उपदेश दो चार हम बताएं मोह सेवा दार माहू विमुक्ति स्मोद्वार संगी संगम क्या बताया महोत्सवाम दारो मा विमुक् स्मोद्वार संगी संगम महानस्ते समित प्रशात विमन वह सो ही दो सात भोजे सेवा महद व्यक्ति इनके सेवा करने से आपका हाथ का जो बंधन है श्रृंखल है वो खुल जाएगा महोत्सवादार दार, दार माने गेट महोत्सवा के द्वार ही आपका बंधन का जो दर्जा खुल जाएगा महोत्सवादारो माहो विमुक् स्तमोदारम जशीतम संगी संगम और तुम्हारा बंधन होगा कैसे तोमोदार तोमोदार मानी जिसमें कोई आत्मज्ञान तो, तो का कोई प्रश्न ही नहीं होता तम बुद्धि संपन्न उल्टा रास्ता में जा रहा है उसमें जोषितम संगी संगम भोगने का चीज में जीव उलझ जाते हैं जोशीत बोलने से सिर्फ आप स्त्री जाति सोचोगे ये नहीं हम उस दिन व्याख्या किया था जोशा जोशीत मतलब जो भोग की समान सोचते हैं इसको अगर विचार गौरिया मठ का विचार ये है जो जिसका स्त्रियों को लिए जो विचार है पुरुषों के प्रोति ये भी जोषित जोशा भोगने का विचार इनके तरफ से जो विचार है ये भी है तो ये जो है जोषित संगो अगर करोगे तो आपको तमोदार होगा अर्थात तो धीरे धीरे अंधेरा में चले जाओगे जितना अंधेरा था दिल में अंधेरा तो था ही फिर और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा और आपका निकालने का रास्ता नहीं है अरे महत हम कैसे सोचेंगे ये महत् व्यक्ति है धोखा भी तो दे सकता है अरे मारा धोखा देगा तो कितना दिन देगा न्यूज़पेपर में आता है ना कितना साल दस बजर धोखा दिया दस बचर का अब बारह साल का समय निकल गया न्यूज पेपर में ऐसा ऐसा किया दिया था कि नहीं हम तो, तो नाम नहीं बताएंगे लेकिन धोखा तो कितना दिन चलेगा इसलिए बताए जिनका समचित जिनका चित्तो समान है किसी का लिए दूजा भाव नहीं है वो समचित्ता प्रशांत मतलब विषय में जिसका रमण होता ही नहीं बिमन नबह किसी भी उल्टा काम कोई करे उसका ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं आता आश्रीद हर कोई का मंगल बांचा करते हैं इनको साधु छोटा सा अक्षर में दो चार अक्षर में हम बता दिए क्या समाचितता महांत नहा प्रशांता विमनबा श्रीद हो साध बोझे हो गया जेबा मुख सो हृदेशु देहांत केश गेह सुम जरा मत्सु न प्रीतलोके भी इसका व्याख्या किया जो शुरू किया था जो जो हमारा ऊपर हम जो भगवान है हमारा ऊपर जो उन्होंने प्रीति किया स्नेहो किया वो जगत का जितना सारे संबंध है जौनेशु देहांतर वर्तिकेशु ये दुनियादारी का चीजों में जो भावना है ये ज्यादा नहीं क्यों करते नहीं आर गृह अपना घर परिवार पुत्र परिवार में भी उतना प्रीति नहीं रखते क्यों क्योंकि ये चाहता है कि जैसे भी हो हमारा गुजारा हो जाए जैसे भी हमारा गुजारा हो जाए और हमारा प्रेम तो बने रहे भट ठाकुर जी से जे वामोहि से की तो सो सा, दार सा जौनेशु देहांतरव जो जगत का साथ संबंध इस सोसाइटी का साथ जोड़ा है वहाँ सेक्रेटरी बना है यहाँ बना है ऐसा करके अपना समय को बर्बाद करता है पोजिशन है रैंक जौनेशु देहांत और तिकेशु इसी में लगे रहते हैं और जो व्यक्ति का चिंतन भगवान गुरु वैष्णव से बाहर है वो किसी भी हालत से सही कर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो ब्रेन उसका जो दिमाग है बुद्धि जो अपना अहंकार के द्वारा परिचालित है समझा नहीं मेरा बात जो व्यक्ति का बुद्धि गुरु वैष्णव भगवान के साथ मिल गया है, उसका लिए गलत कर्म करना संभव नहीं है और जिनका बुद्धि गुरु वैष्णव के पड़े हैं उल्टा रास्ता पे हैं, वो किसी भी अलग से जो भी अच्छा काम करने जाए विचार करके देखें जो उल्टा काम किया सं, संभव नहीं क्योंकि उसका बुद्धि जो हमने दो दिन पहले एक श्लोक बताया था मोनोरथेन असतो धावतो वही उसका बुद्धि असत है उसका बुद्धि असत्य है क्योंकि सत्य भगवान भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का वैष्णवों से उसका कोई लेना देना नहीं इसलिए असद है उसका बुद्धि सत असद का विचार ऐसा है जिसका चिंतन भगवान का धाम नाम परिकर हर वक़्त इनके स्वाम हर हर वक्त जुड़े रहता है उसका बुद्धि सत्य है और जिनके इनका विपरीत है उसको असद बोला जाता है असत में गाली नहीं ये विचार है तो जो विपरीत है वो किसी भी हालत से सही कर्म नहीं करता सिद्धांत तो भी नहीं आएगा और सेवा भी करने जाए तो गलत होगा नूनम प्रमातो कुरुते विकर्मो प्रीत ये आनोति नौ साधु मने यत्मो यम असन क्ले सद आस देहो जवोन्न जिज्ञासीआत्मत युत्क्रियास्तावीद मनो वै कर्मात्मक शरीर बंध एवं मनो कर्म वशं प्रयुक्त अभी दयात्मन उपधीयम प्रीतिर्न जवदिवासुदेव न मुच्यते देहयोग तब बहुत सारे व्याख्या करने के टाइम ने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा व्याख्या करके छोड़ दे नूनम प्रमत्व कुरुते विकर्मो प्रमत्व जिसका बुद्धि जैसा बोला उसमें लगन नहीं है वो प्रमत्व उसका बुद्धि ठीक काम नहीं करेगा उसका जो इंद्रियो है इनका बसीबूत होके काम करेंगे इसको तो साधु बोला नहीं जाता है क्योंकि ये अपना ही जो मुसीबतें हैं अपना ही कर्म के द्वारा कर्म फल के द्वारा बुला लाते हैं बद्द जीव अपना कर्म फल के द्वारा अपना ही गले में फांसी का फंदा लगाते हैं। हमरा विचार करने का टाइम नहीं इसलिए बताते कम है तो देखो जब तक क्रिया कर्म में आपका मन फे रहेगा कर्मात्मकम यावत क्रियास्तावत इदम मनोबोई कर्मात्मकम जैन शरीर बंध जब तक तो आपका क्रियाक्रम में आपका मन लगे रहेगा ये कर्म करो तो वो फल मिलेगा ये करो तो ऐसा होगा इसमें बंधनी बंधनी हो और जब तक प्रीतिर न जावत मई वासुदेवे न मुचते देहो जोगे न तावत जब तक प्रीति हमसे नहीं बन जाए हम जब वासुदेव तत्व तो शुद्ध सतमाय वासुदेव तत्व तो हमारा साथ जब तक संबंध नहीं हो जाए प्रीति ना हो जाए तब तक ये जो जन्म और मनम, इससे कोई छुटकारा है नहीं शंकराचार्य अच्छा जो ये सब बताया पुनरअपि जननम पुनरपी मरनम पुनरअपि स्वयन जानते हो ये चलते रहेगा आप रोक नहीं पाओगे हिम्मत नहीं है जब तक गुरु भगवान के स्वाद आपका संबंध प्रीति हो जाएगा अपने आप आपका जो बंधन है वो आपका जो अंदर में जो कारण शरीर है ये टूट जाएगा भक्ति में था जिसको है, लिंग भंगो है लिंगो भंगो, भंगो अनायास के द्वारा रैप्चर हो जाए आपको जाने का रास्ता है और एक बात सूझ लेना संसारी जीवों के लिए सबसे ज्यादा बंधन है क्या है हमने बताया था सबसे बड़ा बंधन है नौ तथा स्व भवेद बंधश्च अन्य प्रसंगत यशित संगत जथा पुंसो तथा तत्संगी संगत ये बात का व्याख्या किया था अभी आगे चलकर इतना सारे सुंदर व्याख्या हुआ देखो इसमें सारे आदमी सावधान हो जाएगा क्या है पुंगस एक बार विभेद करके बता देते हैं देखो विचार करके ये जो आप पुरुष ये जो आप जो पुरुष का शरीर पकड़ के बैठे हो वो जो पहले वाला श्लोक अलग व्याख्या किया था इसमें थोड़ा ये भी है लेकिन वो थोड़ा और बेखा व्याख्या लेकिन अभी ये बताते हैं ये जो आप पुरुष का शरीर पकड़ के बैठे हो ये जो स्त्री का शरीर पकड़ के बैठे हैं दोनों का लिए क्या बताया देखो यही एक अंधापन है स्त्री आमथुन भाव में तम तय मिथो हृदय गंथिमा हूं ये जो पुरुष स्त्री अपने अपने दोस्ती बना के जो बंधन गांठ बिहार का टाइम है तो गांठ देता है ना इसका अंचल के साथ इसका वो गांठ तो यही है वो गांठ जो लग गया वो खुलने वाला नहीं है देखो पुंग एतम। ये पुंग मिथुनिभाव हे समे इसका तत्व ज्ञान नहीं है ये इसको जीवात्मा भगवान का सेवक भगवान का दासी है ये विचार नहीं है इसका अंदर वो इसका साथ संबंध जोड़ लिया ऐसे मिथुनिभाप मिथुनिभाप मे एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं ये जो ऐसा भाव है इसमें तयोर मिथो हृदय ग्रंथि इसको, इसको बोला जबरदस्त इसको बोला जबरदस्त इसको जब तक नहीं काटोगे जितना ही आओ मठ में स्त्रिया मिथुन भाव में तुम तयोर मिथो हृदय गंथिमा हूं इसको ही हृदय का ग्रंथि बोला जाता है बुद्धिमान व्यक्ति कैसे काटेगा महाराज इसका भी उत्तर समाधान दिया हंसे गुरौ मई भक्तियावृत् वृत्ति नया दिथिशयाचो सर्वत्र जंतुर्सना भगत जिज्ञास तपसें अने वृत्ता ये पहले श्लोक में बता रहे परा भोस्ताब बोध जा तो न जिज्ञास आत्म त्यम जब तक जीवात्मा का अंदर में प्रश्न ही आता है मैं कौन हूँ जब तक आत्म तत्व का जिज्ञासा तुम्हारा अंदर में पैदा नहीं हो तब तक बंधन खुलने वाला नहीं है जिसका बंधन खुलेगा उसका अंदर में प्रश्न आएगा मैं कौन हूँ ये तो आसमान है, जो जगत है इसमें मैं अकेला कुछ दिन के लिए आया हूँ इसके बाद कहाँ जाए ये जो विचार पैदा हो जाएगा तो ये जरूर जाएगा तत्वज्ञानी तो का पास इसको खींच के ले जाएगा क्योंकि आपका अंदर में बेचैनी है मैं कौन हूं ये तो स्त्री का साथ विवाह हुआ था स्त्री मर गया और बच्चा है इसको संभाले कौन है तो देख लिया संसार महाराज अगर धक्का लग के ये विचार आया तो जाएगा इसलिए बोला यहां बताए जब तक तत्व तो जिज्ञासा उसका अंदर में नहीं पैदा हो तब तक संसार में पराभव होते ही रहेगा पराभव में त पर आ जाए एक जगह धक्का खाया दूसरा दु, जगह धक्का खाया ये चलते रहेगा क्योंकि मिचर उसका हृदय प्रस्तुत नहीं हुआ और कैसे निकाले हंसे गुरु मई भक्तृत्वा वृत्तिष्ण या दंतीक्षा सर्वत्र जंतर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसे हानिवृत् हंग से गुरु परमहंस गुरु वैष्णव जो है सिखा गुरु दिखा गुरु जो भी है हंग से गुरु मई भक्ता अनुब्ता परमहंस गुरु वैष्णव जो है इनका चरण में भक्ति और हमारा प्रति जो भक्ति और संसार में दन, द, जो जो दुखो, सुख दुख इसको बोलते हैं द्वंद्व सुख दुख का द्वन्द चलते हैं फाइटिंग इसमें ऊपरति अतः इच्छा नहीं है ये सवार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता संसार हेतु तय का जो कारण ही ये बताएं हंसो और गुरु स्वरूप हमें भक्ति सेवा अनुवृत्ता तत्परता वृत्तिष्णा यहलोक और परलोक के जो भोग का चीजें ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं ये अनुक्षण विचार करके देखने का जो क्षमता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 इसका संख्या कितना सुंदर हम भी एक संसार करें क्या ब्रह्मचारी करके क्या फायदा है समझा ना प्रभुपाद जी ने इसलिए बार बार बोला अगर तैगी पुरुष जो तैगी बनने आए हैं उसको तो तैगी बनने के लिए प्रभुपाद भक्तिमय ठाकुर पहले मना कर दिया तुम तैगी मत बनो क्योंकि तुम्हारा हालत हुआ नहीं तो भक्तिमय ठाकुर प्रभुपाद जी अपना लिखा में बार बार बोला हर कोई को घर से निकालकर तैगी मत बनाओ क्योंकि उत्पाठन शुरू हो जाएगा वो तैगी बनने का उसका क्षमता आया कि नहीं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 पुत्रों का बताया नौ नवो जो नौ कबीरिक्षो पिप्लायन ये सब तो बताया तो नवजोगिंदी हुआ था और दिव्य पुरुष है ये जैसे चतुस्सन है ना चतुसन घूमते हैं नवो जोगिंद में घूमते हैं तत्व तो तो ज्ञान उपदेश करते हैं इसका कोई बाकी इक्यासी कर्मकांडी ब्राह्मण बने और जो पहला पुत्र है उनको ऊपर पूरा जुमा देखे अर्थात राज्यों राजधानी को सब संभालने के लिए देखे गए वो चला गया ऋषभ देव चले गए जोगचर्जा और जोगों का जो चर्जा है परमंशु जोगचर्जा दिखाने के लिए चले वो कैसा करते थे मूख अपना मुख पे पत्थर है पत्थर डाल देते थे इसलिए क्या होगा कोई अगर अत्याचार करे तो मुख में जबान कोई बोलने का इच्छा हो तो बोल नहीं पाएगा मुख में हर वक्त इतना पत्थर लेके भड़के रख देते क्योंकि अगर किसी भी हालत से पेशेंस से हमारा खो जाए तो भजन नुकसान हो जाएगा अपना मुख में इतना सारे पत्थर लेके मुख में डाल के रखते थे उसमें क्या होता था और कोई भी अत्याचार करे कोई गाली देते थे कुछ कहते थे इसमें सब कोई उत्तर नहीं देते एक ही जगह बैठ के पेशाब करते थे टाटी करते थे खाना पीना सब पर मंगसू व्यक्ति कोई होश नहीं है अंदर में होश है बाहरी दुनिया का आदमी जो होशियार आदमी है उसको दिखा देते थे गो हमारे होश नहीं इसमें क्या होता था वो जो इसका भजन चुपचाप करते थे और इसका जो टट्टी पेशाब है इसका जो गंध है ये इतना सौगंध है जो कितना किलोमीटर उसका जो टट्टी पेशाब ये कि साधारण अड़ीमढ़ आदमी का मापिक नहीं है लिखा हुआ है वो उनका जो टट्टी पेशाब है इसमें चारों ओर एकदम सौगंध फैलाते हैं इतना सुंदर ऐसा करते करते बताएं इसका जो जर भरत बोल के जो भारत महाराज जी बोल के जो उनका जो पुत्र है बड़ा भारी सुंदर है धार्मिक है पूरा राजत्व तो करते करते उनका अंदर में बहिरा पैदा हुआ उन्होंने बोला हम आज संसार में नहीं रहेंगे सब वो संभालने के लिए अपना पुत्र आदि सब कोई को दे दिया और देने के बाद उन्होंने संसार छोड़ के चला गया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 अंधेरा रहते हुए गंडी की नदी का किनारे रहते थे जाके स्नान आंदी करते थे और अरुणोदय हुए सूर्य भगवान को ऐसा जब तक ध्यान करते थे वो तो सुंदर उसका बड़ा अनुभव आया सुंदर भजन किया लेकिन एक दिन, ए, एक दिन एक दिन एक आश्चर्य घटना हुआ ये भी भगवान का माया का परीक्षा है देख लो हर हर महात्मा का जिंदगी में परीक्षा आएगा ये परीक्षा में अगर पास हो जाओ तो आपका भजन में आगे चलोग अगर आप परीक्षा में पास हो जाओ तो गुरु वैष्णव को प्यार करते हो कि नहीं इसका परीक्षा तो चुटकी लगा ही हो सकता है जो गुरु को प्यार करता है वो वैष्णव को भी प्यार करेगा लिखा है शास्त्रों में पोपा जी बार बार लिखा है गुरु को प्यार करता है वैष्णव को तो कभी भी वो गुरु प्यार गुरु का ऊपर प्रति नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है तीन सत्व बोल के नहीं है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 तो इधर क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी बताते तो एक दिन ऐसा हुआ एकोदा तो महानद्याताभिषेको नयो मिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिग्रणनो मुहूर्त त्रयम मुदक्रांतो उपोविवेश भीवे, उपो ये ब्रह्म ये जो नदी ये नदी में उतार कर अपना क्रियाक्रम कर रहे थे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 जंगल से एक शेर का हु ऐसा आवाज सुना हरिन तू तो जानते हो कितना सॉफ्ट हृदय है उनका बस एकदम ऐसा आवाज हुआ तो उन्होंने सोचा ये मेरे को पकड़ लिया दूर हुआ था इतना डर लगा तो वो रहा नहीं गया वो दूर से छलंग लगाया कहा सामने तो नदी है और पीछे जाए तो शेर है कहाँ जाए बेचारी वो सामने ही छलंग लगाए बोले जो भी हो पानी में ही जाए पानी में जो अब लगाया छलंग छलंग लगाया के साथ साथ उसका पेट में बच्चा था बच्चा निकल गया और इतना वो इतना आवाज़ के द्वारा जो छलंग लगाया वो उचित नहीं था और डर के मारे छलंग लगाई इसमें हार्ट फेल भी हो गया और बच्चा भी निकल गया वो तो बच्चा निकलने के बाद जो पहाड़ी नदी है नदी में धीरे धीरे बच्चा निकल चलती है बच्चा तो माँ तो मर गया मर गई बच्चा नहीं ऐसा को देखा तो भरत महाराज जी ने सोचा महाराज ये तो बड़ा परीक्षा है भगवान का ये क्या भजन नहीं है एक जीवात्मा मर रहा है उसकी उनके माँ मर गया ये जो हरिनी है हरिनी तो मर गई तो उसको बचाना हमारा फर्ज है दौड़ के गया और तो बच्चा को एकदम जाके उसको पकड़ के लाए लाके के बड़ा आदर किए उसको संभालने का लिए जितना सारे व्यवस्था है सारे कर दिए उसका लिए ये तो बच्चा है खा नहीं सके दूर जाओ उसका लिए दूध लाओ महाराज यहाँ मिलता नहीं जंगल में कौन दूध देगा फिर दूर से लाओ ये व्यवस्था फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसका लिए देखभाल कि जंगल में कितना सारे है आके उसको खा जाए तो उसके लोग पहल उसका लिए थोड़ा देखना चाहिए ऐसा करते करते उसका जो भजन का जो लगन है टूट गया ऐसा सारे वर्णन है करने जाए तो बहुत टाइम लग जाए फल फूल दुर्वा सब उठा के लाए ठाकुर जी का अर्चन में बैठे वो अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया वो पीछे में आकर क्या करता है अपना सिंग जो है पतला पतला सिंग हुआ छोटा छोटा जल की बिंदु कमा पीछे में ऐसा करता है उठो मेरा साथ खेलो क्या कर रहा है सब ये बोल ऐसा करते करते उसका क्या हुआ धीरे धीरे कभी कभी क्या करते वो जो फल फूल है इसमें पूजा कर रहे हैं फल फूल में आके मुख लगा दिया है hey, क्या किया डर के मारे पीछा गया और फल फूल को सिर्फ फिर फेंको फिर नया फल फूल लाओ इतने में उसका सारे समय जो है बर्बादी में चला गया वो समझाई नहीं मेरा बंधन कैसे आ रहा है तो समझ में नहीं आया महाराज ऐसे बंधन हो गया कि इसके अलावा वो जी नहीं सकता जब स्त्री पुत्र परिवार सब कोई का स्वाद ऐसा संबंध जोड़ लेता है कि थोड़ा दफा हो जाए तो उसका प्राण निकलने लग जाते वही मर जाएगा हम बाबा अरे महाराज मर जाएंगे हम हमने देखा है महाराज शेयर मार्केट में वो जाते समय जब हाथ इधर से गुजरते हो बहुत आदमी देखा है एक्सपीरियंस है उधर से जाते समय ऊपर चिल्ला रहा है शेयर का और किसी सेट ने एक आदमी ने बोला किसी सेट ने अचानक खबर आया उसका शेयर में 60 लाख रुपया का नुकसान हो गया और जो 60 लाख रुपया नुकसान हुआ फोन पकड़ के था क्या बड़की गिर पड़ा हार्ट फेल सिर्फ क्या और कुछ नहीं 60 लाख रुपया एट ए टाइम उसका लॉस हो गया उसने के बाद क्या ऐसा बोला वो गिर पड़ा वो हार्ट फेल क्यों ये जो दुनियादारी का जो पैसा है इसको ही आत्मा समझ के बैठे थे इसको ही आत्मा समझ के बैठे थे और इसको तत्व नहीं था बस मर गए इसमें शॉट आ गया अंदर में धक्का आया एकदम वो संभल नहीं पाया बस मर गया ऐसा करते करते देखो यहाँ जो ये हरिन बच्चा का पीछे इन्होंने सारे समय को बर्बाद कर दिया और उसके बाद किसी भी हालत से ऐसा हालत हुआ कि वो बच्चा गायब हो गया कैसे हो गया कौन जाने अब वो दिन भर चिंता करने लगा बच्चा क्या गया ये तो हमारा लापरवाही है हमारा देखो ये माई उसका मैया मर गई हमारा हाथ में इसको सौंप के गया था हमारा जुमा था हम, हमारा लापरवाही है इसके लिए ये बच्चा किसी ने जरूर खा लिया होगा वो पागल हो गया चंद्रमा को पूछते हे hey, चंद्रमा मेरा वो बच्चा है वो कहाँ है आप जानते हो हे सूरज कहाँ है ऐसा पागल हो गया अंतिम में उसका ऐसा हालत हो गया मरने का हालात हो गया और जब मरने का समय आया तो हरिन शिशु हमारा हा हरिन शिशु हा हरिन शिशु कहाँ गया ऐसा कहते कहे चिंतन करते कहते मरे तो उसका समय क्या हुआ जंग जंग बहूपी शरणम भावम तैजित अंत्य कलेवरम ये जो सोच श्लोक है तांग तथे वो ऐसा मापिक हो गया ये क्या हुआ बाद में हरिन शिशु बन के पैदा हुआ लेकिन यहाँ नहीं पैदा हुआ दूसरा जगह कालजर प्रदेश लेकिन ये अच्छा हुआ ये भजन तो किया था थोड़ा इसलिए हरिण शिशु का जो जन्म हुआ उसका जन्म हुआ हरिन शिशु लेकिन वो हरिन शिशु का जन्म में भी उसका पहला जन्म का जो भजन का जो बुद्धि है स्मृति उसका अंदर में था इसमें सुविधा क्या हुआ दिन भर रोते रहे दिन भर रोते रहे महाराज हमारा कितना बड़ा गलती हो गया था कितना बड़ा गलती हो गया था हमने अब देखो हमको ऐसा जनी मिला अब कब ना जाने हमको मानुष जनी मिलेगा फिर भजन करें क्योंकि हरिन जन्म में एक थोड़ी भजन होता है ये तो स्ति है इसलिए रो रहा है गजेंद्र का भी ऐसा है पूर्व जन्म का स्थिति है स्त्री जब कराए नहीं तो थोड़ी करेगा स्मृति रख दिया ठाकुर जी का इच्छा से उन्होंने कालेंजर प्रदेश से धीरे छुपके छुपके से जंगल से जो जागह भजन किया था वहाँ गया था और दिन भर रोते थे ठाकुर जी का पास ये हमारा क्या सत्यनाश हो गया हमारा भजन में सिद्धि नहीं हुआ फिर उन्होंने टूटा हुआ जो पत्ता पत्ता पत्ता है हर टूटा हुआ जो ऊपर से गिरता है वो पत्ता को खा के अपने जीवन को गुजारा करते थे अंतिम में जो समय है काल जो आया मरने का तो वो गंडकी नदी का पानी में उतार कर अपना शरीर को छोड़ा गंडकी नदी तो साधारण नदी है नहीं सालगाह मिलता है जिसमें ये भगवान का स्थिति था और उनको बड़ा अफसोस था इसलिए उनका जो अंतर का जो चेतना है चेतना बढ़ गया था इसलिए क्या हुआ ये अंगीरस प्रवर नाम का जो एक ब्राह्मण है दक्षिण भारत में अंगीरस गोत्रीय ब्राह्मण का परिवार में इसका आविर्भाव हुआ अथो कसिद्वरस्वांगीरस प्रवरस्य शमोदमो तप्धाध्यायन त्यागसतोषोतिष्क्षा प्रश्रय विद्यान अनुस्व्यात्म ज्ञानंदो युक्त स्वात्म सदृश्रुत शीलाचारो रूपदार गुण नव सौदार्या अंगया बभूव मिथुनचबा युवा यस्तु तत्रो उपमांस परम भागवत राज प्रवरम भरतम उत्सृष्टो मृग शरीरम चरम शरीर विप्रतम गतमाहु ये निश्वास का जरूरी है पूरा शुरू करोगे इतना लंबा लंबा श्लोक जहाँ निश्वास टूट जाएगा खराब हो जाएगा ऊपर नहीं पाएगा जो भी है यहाँ क्या है ये श्रुतो आचार निष्ठा पारायण एकदम सुंदर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण मध्य श्रेष्ठ हो शमो दमो वेद वेद अध्ययन दान संतोष हो विद्या विनय अनुसुया हैं ये सब जो विचार आचार हैं इसी परिवार में इसका जन्म हुआ उसमें एक ब्राह्मण का परिवार उनका दो पत्नियाँ थीं जो छोटा पत्नी है छोटी पत्नी का ये पुत्र हुआ बड़े बुद्धा का तो है वो तो है ही है लेकिन ये देखा बचपन से बच्चा गूंगा जैसा है ये ब्राह्मण देख रहे हैं कि ये तो पागल जैसा है ये ब्राह्मण सोचते हैं कि देखो हमारा तो जजवानी से काम चलेगा तो एक काम करिए तो कोई काम का लायक नहीं है थोड़ा बहुत शौचो आचमन थोड़ा बहुत अर्चन आदि करने का उसका थोड़ा अभ्यास हो जाए तो ये क्या करे वो अर्चन आदि जजवानी थोड़ा काम करके वो गुजारा कर लेंगे आपको कौन खिलाएगा लेकिन ये बच्चा ऐसा है ही वो तो इच्छा करके कर रहा है वो पिताजी बोले कर आचमन कर आचमन कर आचमन सिखा दिया ऐसे करना है हैं नारायण स्वाह मुद ऐसा करके हैं ऐसे करना लेकिन वो दिखा दिया है अभी तू कर जब करने जाए तो उल्टा करता है हाँ। इतना इजी सोचा चीज अब तू जानता नहीं इतना बार सिखा दिया फिर उल्टा करता है वो इच्छा करके उल्टा कर रहा है क्यों वो अगर ऐसा वेद वित्तीय जितना सारे मंत्रों आदि सीख गया पिताजी ने उसको कर्मकांड में लगा देगा जहाँ उधर अर्चन करके आ वहां होम करके आ उसका बच्चा हुआ उसको संस्कार करके आ वो शादी दे आ ऐसा करे तो उन्होंने इच्छा करके ऐसा किया हमको और प्रपंच में नहीं पढ़ना है एक तो प्रपंच में पढ़ के ऐसा हुआ था प्रपंच में पड़ा था ना आप बोलोगे महाराज वो क्या गलती किया था हर इन शिशु को बचा दिया तो अच्छा ही किया वो तो हम भी आपका साथ सहमत हैं वो बचा दिया बच्चा को ठीक किया हम भी कहते लेकिन बचाने का बाद उसका क्या करना चाहिए था वृंदावन में पूछते हैं बड़ा बड़ा तत्व महाराज आप बताओ उसको क्या करना चाहिए था क्या करने से उसका बंधन नहीं होता हम वोला देखो वो बच्चा को बचाए तो इसमें कोई दोष नहीं ठीक है लेकिन बचाने का बाद थोड़ा दो चार दिन उसको देखो और होश संभालने के बाद उसको लगे हरिन का झुंडू में जाके छोड़ के आओ। हो गया? हाँ लो। तुम्हारा, तुम्हारा बर्बाद किया समझा मेरा अपना बर्बादी किया संपत्ति भजन को खराब किया बचाया इसमें दोस्त नहीं है इसका बंधन इसलिए हुआ कि इन्होंने इसका भजन बर्बाद किया उन्होंने अगर हरिण शिशु को भागवत संबंध में एक जीवात्मा का उपकार के ये देखते तो रंती देव का माफी उसमें कोई नुकसान नहीं होता नुकसान हुआ तो इसलिए वो भजन छोड़ के ये किया जो भी है अभी वो बोला महाराज बहुत कुछ हो गया नहीं कान पकड़ लिया और हमको नहीं प्रपंच में पड़ना है बोल के ऐसा करके कर रहा है और कोई भी आदमी उसको ए, चल हमारा खेत में पहल उसका जो भाई है पिता तो मर गया मरने के बाद भैया जो है वो लोग खाना भी नहीं देते अच्छा से जो जल गया है उसको खाना पाना बोले खा ले जा वो सोचते पशु का माफिक वो जानते नहीं उसको ऐसा अत्याचार करते थे वो कुछ नहीं बोलते थे कुछ चावल बचा नहीं उन्होंने कहा गौ माता का खाने के लिए जो खैल फैल सब है ना भूसा खैल सरसों का जो पिसाई करने के बाद रहता है वो सब दे थोड़ा ऐसा ऐसा करके गरम करके उसको जा खा ले वो वही खा लेता अब जब उसका भाभी जो है वो घर में वो पात्रों को लिया वो जो पात्र है उसमें खाया तो है पात्र कौन लाए वो तो लाएगा नहीं वो जैसे है वो तो जड़ भरद है पात्रों लेने के लिए घुसता भले महाराज इतना सौगंध है ये पात्रों को सुखा है महाराज तब मतलब खोल दे के सरसों का ये दे के रोई इतना सुंदर गंध होता है तो हम भी बनाएंगे <laughs> काल लेकिन ये बात नहीं था बात यह था उनको जो ये सब देता था वो भगवान को बिना दिए खाते नहीं अब भगवान जो भी देते हैं उसको खा लेते थे उसमें पोस्त का सुगंध होता वो लोग का विचार था कि ये सब बनाने ते ऐसा ही होगा सुगंध ये तो नहीं है आ, ये तो महाभागवत है पिता जब मर गया बच्चा भाइयों को भैया का बारे में चिंतन करना बिल्कुल बिल्कु छोड़ दिया ए कुछ भी करे उसको धक्का दे के लेके रात का टाइम में खेत में बैठा दिया बोले जा यहाँ देख देखभाल कर डंडा लगा दिया हाथ में एक डंडा लेके कर ऐसा बैठा है जैसे वो एक पुतला है ना एक डंडा दे दिया वो डंडा लेके बैठा है वो खेत में जैसा सुअर आए खाने के लिए आता है ना खेत में खा जाते हैं और खा के जा रहा है उसको कुछ करना नहीं वो तो बंढा दिया बैठा है मछा गोबर बैठा है ऐसा करके बैठते थे कोई अगर कुछ दे तो ठीक है न दे ना दे तो भी ठीक है इसके बाद क्या हुआ एक दफे वहाँ से एक व्यक्ति बृषलपति उसका संतान हुआ नहीं उन्होंने क्या किया वो बच्चा भगवान का पास मांगने के लिए काली का भद्रकाली का आराधना करे रात का टाइम में और महाराज उन्होंने एक पोशु लाया था बोली दे पशु दे पशु लेके आया था अर्चन कर रहा है पूरा सारे दारू फारू चारे और अरे ये लोगों का क्या संग होता है ऐसा ही होता है सब ऐसा अत्याचार कर रहे हैं और उस समय किसी भी हालात से जो उसका जो पशु है बलि देने का जो समय आए तो बलि देना चले वो भग गया जंगल में वो अभी बोले अरे पशु बलि दे कब अड़चन तो हो जाएगा अब कैसे बारह बजे अड़चन होगा उसके बाद बलि होगा अब बलि कहाँ गया वो तो भग गया तो बोले आप क्या किया जो अर्चन तो नहीं होगा तो उन्होंने ढूंढने के लिए घूटा बाहर गया बोले जा देख क्या कहाँ पशु मिले ढूंढते ढूंढते देखा वो पशु तो नहीं मिला लेकिन एक तो नरव पशु मिला बोले महाराज वो खेती का माचा के ऊपर बैठा हुआ है पशु जैसा ही है उसको देखे है चल वो भी उतार आया पकड़ के घर धक्का दे के लाए ला के क्या किया उसको बोले महाराज पशु तो नहीं मिला ये भी एक सुंदर पशु है ये इसमें ठाकुर जी ज्यादा पसंद हो जाएगा काली बल्कि उसको नहलाया तेल फेल लगा दिया सुंदर एकदम सिंदूर लगा दिया टिप लगा दिया तिलक लाल तिलक उसके बाद उसको जो जहां बलि देना है उस पर घुसा दिया घुसा देने के बाद अभी जब ऐसा करके बोली देना का समय आ गया तो इस समय ने क्या किया भद्रकाली वैष्णवी उसका सहन नहीं हुआ और विग्रह से फाट कर निकल गया निकल गई और उसका साथ साथ क्या किया क्या की ना उसका हाथ से ही जो खाड़ा है उसको छिन ली और लेने के बाद एक एक करके काटना शुरू कर दिया ऐसा करके काटना शुरू कर दिया और उसको लेके उसका जो रक्त है उसका ऐसा करके पान कर रहा है और फेंक रहा है उसमें लाथी लगाए यहाँ वहाँ लाठी लगाए सब आपस में खेल रहा है भद्रकाली का साथ वो योगिनी सब रहते हैं ना सब खेल रही है महापुरुष का इधर लिखा हुआ है सुंदर भ्रीशमरसो रोषावेश रो बिलो भ्रुकुटी बिटपो कुटीलो दंगारूणे खणा टो तो पाठी भयानक बदना हंतो कामे वेदम महाटहासमति संग्रमेण विमुचंती तत तो उत्पत्त पपीयसा दुष्टा वृषाला तेनवासी विप्रीक्न सृष्ण गलावतंतव्युष्ण सहो गणन निपियाति मद विल्हलोच्चरा सपाषद सह जो ननर्त चीजार च सिरोकंदू को ले लोया काटकर उसका देखिये बल खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं इस समय क्या हुआ बोल संग संग ये काट दिया सबको को और सिद्धांत तो लिखा हुआ है एवं एवं खलु महाद अभिचारातिक्रम क्रासना आत्मा आत्मने फलती सिद्धांत तो क्या लिखा है देखो एवं एवं ऐसा खलु निश्चित महद अभिचारातिक्रम क्रास्ने न आत्मने ने फलती जो महापुरुष का पीछे अत्याचार करने जाए उसका अपना ही जिंदगी में नुकसान हो जाए सिद्धांत तो लिखा हुआ होगा ही किसी का हिम्मत नहीं उसको टाले होगा भगवान खमा नहीं करता ऐसा करते देखा अभी बात ये है ये ज्वर भरत तो मुक्ति हो गया भद्रकाली तो काट के उसको छोड़ दिया ऐसा महाभागवत है और महाभागवत को इतना अत्याचार करे कौन शयन करे देवी ने व्यवस्था की अभी एक दफे क्या हुआ आगे चल कर घटना हुआ सौभरी अथो सिंधु सौभरी माने यह लिखा शिशुकवाच दसम में अथो सिंधु सौवीर पते रुहु गणस्व ब्रजतो इक्षु मत्यस्तटे इक्षुमस्तटे तत्कुलपति का बाहको पुषाव दैवनोपिता सद्विजर उपलब्ध ऐसो पीबाजूबा सहननांगो गोखोर बदूम बोड़ोमल सह गृहीत प्रसवम अतद और तो औरह उबाह शिविका सहो महानुभाव यह बताया कि देखो ये सोभरी पति सोहिर सोभरी नाम का एक जगह है सिंधु सिंधु सोभरी पते सिंधु का तट में सोभरी पते वहाँ का एक राजा है रोहगन ये अपना गुरु गुरु का पाठ में जा रहा था और शिविका मतलब जो पालकी है पालकी में जा रहा था लेकिन ये पालकी का जो बहन कर, करने वाले ये चार छः आदमी रहते हैं इनमें से किसी ने असुस्थ हो गया तो पालकी ठीक से बाहर नहीं जा रहा इसलिए वो एक आदमी को ढूंढने के लिए निकाले अब देखो जिसको मिला वो बोले अच्छा स्टाउट फिगर है इसको लेके चले गए ले, ले चल पालकी को उठा कि वो तो ऐसा ही है उसको पालकी को दे दिया और पालकी को लेने गया तो पालकी लेना तो उसका अभ्यास नहीं महाभागवत है वैष्णव है लेकिन तिलक नहीं है कुछ नहीं है उपोवित जो है जो जनवी इसको भी एक कमर में इधर गठी लगा कर रखे जा समझ में नहीं पाए कि हम ब्राह्मण हैं है, हम लोग तो दिखाते देखो हम ब्राह्मण <laughs> ये क्या अभी वो पालकी तो ऐसा चला रहा है कि उसमें अंदर में जो राजा बैठा उसका तकलीफ वो रहा है। कैसे चला है ठीक से चला बोले महाराज क्या करे संसर्गी को दोषो एव नूनम एक सर्वेशा भावितुम भवितम इति निश्चित जब संसर्गी जिस संग में आप रहोगे देखो कितना सुंदर सिद्धांत तो है इधर संसर्गी को दोषो एव नूनम एक स्वापी सर्वेशा संसर्गिकान भावितुम मिह अर्ती एक व्यक्ति जिसका संघ में आप रहोगे उसमें एक व्यक्ति अगर उल्टा कर दिया वो संघ में अब रहो तो आपका भी सत्ताना सो देगा संसर्गी को दो सौ गुण भवन ये शास्त्रों का विचार है जो संग जैसा संघ ऐसा मन संघ जैसा ऐसा मन और अन जैसा अन ऐसा मन ये भी दोनों ही ठीक है अब कीपा राजा को बताया राजा दराजन देखो ये हमारा गलती नहीं है और नया जो आदमी अभी आए अभी अभी आए हैं पलकी को लेने के लिए वो ठीक से चल नहीं पाते इसलिए आपका पलकी का गति ऐसा हो रहा है हमारा कोई दोस्त नहीं हमको डांटो मत तो फिर राजा ने उनको समझाया हे ठीक से चलो तुम्हारा तबीयत तो बहुत सुंदर है चलो ऐसा करके ओ उल्टा बताए फिर आगे चलकर फिर ऐसा किया तो उसका ऊपर बहुत गुस्सा हो गया ऐ तुम्हारा शरीर क्या दुबला पतला है तुम चल नहीं सकते ऐसा कर रहे हो अभी हम पलकी से उतार कर तुम्हारा एकदम दिमाग ठीक कर देंगे ऐसा व्यवस्था कर देंगे शिक्षा दे देंगे तो तुम तुम्हारा अभी होशा आ जाएगा क्यों ऐसा चल रहे हो जब ऐसा करके गाली दिया तो जर जी ने चुपचाप सुनते रहे और उसका बाद उसको कीपा करने के लिए उसको उत्तर दी उत्तर दी सुंदर वो भी ऐसा उत्तर दिए कि जो जो विद्वान आदमी का साधारण आदमी समझे नहीं वो ब्राह्मण बोलना शुरू कर दिया आप जे उल्टा करके बताएं आपका शरीर दुबला पतला है बहन का लिए आपका खमता नहीं है हैं ऐसा करके जो उल्टा बताएं देखो ये जो स्थूलो ये मोटा स्वरू पतला दुबला ये तो शरीर का ही विचार है हमारा अंतर में जो आत्मा है ये आत्मा ये सब ये जो भार है ये जो बहन करने का जो अभ्यास है ये हमारा आत्मा का ये सब नहीं है आप तो शरीर देख रहे हो मोटा पतला ये जो शरीर का विचार है एं? ये विचार आप कर रहे हो लेकिन हमारा अंतर में जो आत्मा है ये इस तो, इस तो इसका तो ये भाव नहीं है तो शरीर का भाव है तो आपने जो बताए उनमत तो तू तु है तुमको तो उतार का चिकित्सा कर देंगे इसका किस चिकित्सा किसका करोगे आत्मा का चिकित्सा कर सकोगे आप हैं ऐसा करके जो बताए थोड़ा बहुत बताए तो तो जिंदे तेरा जीवन है लेकिन जिन जी, जीते जी तू मृत है मुर्दा है ऐसा करके जो बताए और जिंदा और मुर्दा ये तो शरीर के लिए प्रयोज्य होता है आत्मा तो कभी मरता नहीं ये तो अमर है ऐसा करते करते धीरे धीरे बहुत सारे तत्व बताएं एक एक करके बचाने से बहुत समय लगे तब वो जो राजा है पालकी का अंदर बैठा था रोहुगन उसका दिमाग खोल गया महाराजी कौन है ऐसा तुंद तत्व बता रहे हैं ये तो कोई साधारण आदमी नहीं होगा तो फिर पालकी का ऊपर से छलंग लगा के उतारे और उसका चरण में अपना माथा को रखकर और प्रार्थना किया बताओ आप कौन हो अभी तक तो, तो आपको गाली दिया बहुत कुछ किया लेकिन आपका दो चार शब्द सुनने का बात लगा आप कोई साधारण आदमी नहीं हो हम भी थोड़ा बहुत सुने गुरु का कृपा से लेकिन हमारा तो ऐसा बुद्धि खराब हो गया आपको उल्टा समझे कस्तम गुरोश्चर विद्या क्या लिखा है कस्तम निगूोश्चि सूत्र कतमो अवधूत कश्य से कुत्र कस्मात्मा यो नेदि नो तो शुक्लो आप क्या कोई ऋषि है शुक्ल मन शुक्ल मतलब वो जो हमारा जो सांखों जो उपदेश करने के लिए आए थे कपिल जी ये तो नहीं है आप कि गुप्त रूप के द्वारा आप जो विचरण करते हैं आप कौन हैं ठीक से बताओ ऐसा करते करते जब प्रार्थना किए उस समय बड़ा भारी अपराध को क्षमा करने के लिए बताए नाहम विसं के सुरराज बजरात नौस्तार नगनार को सोमान नीलित तपास्त्र शंके वृषम ब्रह्म कूला अवमान नाहंग विसंग सूरराज बैरात हम स्वर्गो का इंद्रराज के जो वज्र है उसको भी हम डरते नहीं सुरराज हैं नाहं सुरराज बैरात हैं नाहंग विसंग सुरराज बैरात नौ तारको सूलात शंकर भगवान की जो सूल है उसको भी हम डरते नहीं जोमोत्सव दंडा जोमराज जो दंड लेके घूमते हैं उसको भी हम डरते नहीं और अग्निदेव, वायु बा, अग्निदेव वायुदेव हैं इसका किसी का अस्त्र से हम डरते नहीं हैं लेकिन हम एक ब्राह्मण विशुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का अपमान से बड़ा भयभीत है क्योंकि ये जो अपराध है इसके द्वारा हमारा कोई मंगल नहीं हो सकता मंगल का रास्ता बंद हो जाएगा इससे बोला ये श्लोक याद करके रखना ना हम विसंख्य सुरराज बहिराज ना स्तर को सूलात नौमो ना सद्यात् नागनार को सोमा निलबित तपस्ता संख्य विषम ब्रह्म कुल ब्रह्म कुल का अपमान से हम बड़ा भयभीत हैं हम दूसरे किसी चीज से भयभीत नहीं हैं ऐसा करते करते जो बताएं तो इधर ये, ये जो जोर जी ब्राह्मण ये थोड़ा थोड़ा करके इसको उपदेश दिए ये जो आपने पालकी का पालकी में बहन करने के लिए जो हमको लगाए थे इसमें शरीर का ऊपर पालकी है शरीर का ऊपर कांध में पालकी है ये पालकी का भार धीरे धीरे भूमि का ऊपर जा रहा है ऐसा करके धीरे धीरे उसको सुंदर तत्व ज्ञान उपदेश किए और जब तक गुणोमय शरीर रहता है मन रहता है ताबत ये सब सुखम दुखम व्यतिरिक्त जतिब्रम् कालोपन्यम फलमाप फलमाप वेक्ति ये सुख दुख जो है अपना कर्मफल का अनुसार ही आते रहते हैं इसमें अपना आत्मा को जोड़ो मत इसको धीरे से समझो तो धीरे धीरे गुरु वैष्णव के सेवा के द्वारा आपका मंगल हो जाएगा परम मंगल का रास्ता खुल जाएगा क्योंकि साधु गुरु वैष्णव को इसलिए भक्तिम ठाकुर ने कितन में लिखे हैं वैष्णव चिनिया कोरिब आदर वैष्णव चि चिनिया कोरिब आदर हृदय बंधु जानी वैष्णव की जो चिन्हित ना पारो वैष्णव को समझ में नहीं आए कौन किस अधिकार में है तब तक आपका उसका भावना आपका अंदर में नहीं है सेवा की सेवा भी संभव नहीं जब तक आप नहीं समझोगे इसका स्थिति कौन सी अवस्था में है तब तक तो आपका सेवा करना संभव नहीं जो आप समझे ही नहीं आपको समझ, समझ में नहीं आया तो सेवा कैसे करोगे तो ऐसा जाल के ये जो रोहगन ये द्वादश अध्याय में रोहुगन सुंदर करके प्रार्थना किए सुंदर वंदना किए नमो नमोकार गाय सौरूप तुच्ची कृतवे ग्रहायो नमो अवधुत द्विजवंधु लिंगो निगूण नित्यानु भूभ्यम भले नमो नमो कारण विग्रहायो स्वरूप तुच्छ कृत विग्रहायो आप जो अपना स्वरूप को छुपा के रखे हो शुद्ध तत्व ज्ञानी अवधुत बान के आप विचरण करते हो द्विजबंधु लिंगो निगूढ़ नित्यानु भ्यम आपका चरण में आप जो नित्यो अनुभवशील आपको आनंद में डूबे हो ऐसा जो आप विचरण करते अवधूत आपका चरण में दंडवत है प्रणाम है हमारा क्षमा करना हमने समझा नहीं था इसी कर और जरा सो यथा गदम स्वात् दग्धोस्व यथा हिमांब आपका वचन ऐसा लगा जे जैसे जरातुर हुआ उसमें औषधि बड़ा भारी सुंदर औषधि बड़ा सुंदर काम किया तो ऐसा लगता है और महाराज बड़ा गर्मी का समय है बिल्कुल चारों चारोर बिल्कुल पानी नहीं है और अचानक एक ठंडा शीतल पानी मिल गया आपको प्राण को बचाने का कोई रास्ता नहीं था इस समय निधागो गो यथा हिमांबो निधाग गर्मी का समय में सूरज का ताप इतना कष्ट हुआ आपको कई भी और आपको पानी नहीं मिला अंतिम में जब आपको थोड़ा बहुत ठंडा पानी मिल जाए तब जैसे आपका सुखानुभूति होता है जैसा आपका वचन सुना जरा गदम सात निधाग निधाग दगध यथा हिमांबो कुदे हो माना दी कुदे हो माना ही विदष्ट दृष्टेर ब्रह्मण बचस्ते अमृतम में आपका जो अमृत वचन है ये औषधि हमारा ऐसा सुंदर लगा कि ये अमृत से भी बढ़कर परम अमृत और फिर जाके दो श्लोक हम बताएंगे इसमें बड़ा सुंदर है याद करना चाहिए रोगन को बताएं कि रोगन ब्राह्मण अभी बताते हैं अर्थात तो वही जड़ो भरत जी बताते हैं रुगन को अंतिम उपदेश ये सुन के रखना बहुत याद करके रखना रुगन को हमारा भरत महाराज जी बताते अभी तो इतना दिन तक जवान नहीं खुला जब जवान खुला तो जगत के लिए कल्याण का रास्ता खुल है ना ऐसा दिन तब तो जवान नहीं खुला यह प्रसंग आया तो खुल दिया जवान और देखो कितना उपदेश क्या इधर बताए रुह गण तो तपसान जाति न चे जया निर्वपनाद गृहाद न बिना महत्ज ओ विषेकम हे ऋहुगण तपस्व के द्वारा अर्चन के द्वारा निर्वापना गृहा गृहस्थ धर्म पान पालन कर वो कुर भी कर लो जुग्गादि कुछ भी कर लो छंदा वेद आदि पट कर लो नहीं वो जलाग्नि सूर्य है ऐसा करके जो भी आदि कर लो कभी भी आपका वास्तव मंगल नहीं होगा जब तक महत व्यक्ति का चरण का जो धूलि है उससे अभिषेक तुम्हारा जब तक ना है पद और जो अभिषेकम बीना है नहीं न वस्ति न चिजय निर्वापना छंदा नहीं वो जलाग्नि सूर्य बिना महत्पदो रजो अभिषेक हम ये सब क्रिय कुछ भी करो जब तक आपका महत व्यक्ति का चरण रज के द्वारा अभिषेक जब तक ना हो जाए तो आपका मंगल नहीं हो सकता ये विचार है और जत्तोत्तम तो श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निष्यमुदीनम ममुक्षोर मतिम सतिम जछति वासुदेवे यत्र यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद जहाँ ही उत्तम श्लोक भगवान का प्रसंग कथा चलता है वहां तो ग्राम कथा नहीं चलेगा चलेगा जहाँ हरि कथा चल रहा वास्तव यम यत्रोत्तम तो श्लोक गुणानुवाद जहाँ भगवान का गुणानुवाद हो रहा है कथाकितन हो रहा है प्रस्तुयते वहाँ ग्राम्य कथा धक्का लगता है ग्राम कथा हो नहीं पाएगा ग्राम कथा विघातः ये कथा अपराग जगत का कथा को निषव्य मानमदीनम यह अपरागिक कथा का अनुदिन हर वक्त सेवा करते रहो ममोक्ष और मतिम सतिम जच्छति वासुदिवे वासुदेव ममोक्ष व्यक्ति वो जो कष्ट से रेहा चाहते हैं इनका भी दिमाग जो है भगवान में लगन लग जाते निशभ्य मानम एक दिन ऐसा ना जाए कि ठाकुर जी का कथा सुना नहीं खाना पीना बहुत हुआ दो चार बार खाना भूल जाए लेकिन कथा सुनना बंद ना हो ऐसा लगे निश्य मानम हैं है मतिम सतिम जचती वासुदेवे ये पर अखिलेश्वर इसमें लगन लग जाएगा कब लगे जब तक आप कथा सुनते रहोगे वास्तव गुरु वैष्णव का संगो करोगे और तब क्या होगा ये करते करते आपका अंदर में स्थिति बने रहेगा आप जैसे बद्धवास्तव में कभी कभी भगवान का स्थिति मायापुर का स्थिति आता है अभी कब भूल गया मार्केट में गया कु तब ऐसा नहीं होगा उठते बैसते जो भी करो उसमें हर वक्त आपका जो ध्रुव स्थिति बने रहेगा ये ध्रुव स्थिति कभी भी खराब नहीं होगा ध्रुवस्त्रि मतलब किसी भी अलग से आपका अंदर से भगवान का गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका स्थिति जाता ही नहीं है इसमें क्या होगा शरीर छोड़ने का टाइम में आपका श्रुति आपका साथ रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा अभी राजा जो है रघुगण बड़ा प्रशंसा का बहुत सारे उपदेश किया बहुत सुनने का लायक है और राजा बोल रहे हैं अभी क्या सौभाग्य है भारत भूमि में जन्म हुआ चैतन्य भागवत में भी है ना बोला भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म यार हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार यह परोपकार क्या है लिखा हुआ चैतन्य भारत भूमि ते मनुष्य जन्म भारत भूमि में मनुष्य जन्म जिसका हुआ जन्म स्वार्थक करी करो परोपकार अर्थात अपना उपकार करो पहले अर्थात भजन करो उसके बाद इसका भावना इसका जो कृपा दूसरे को दे सकोगे चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है हमारा गाय गुरु है या तारो ही देश इसका विचार सुनोगे तो पागल हो जाए बाजार में सब आदमी बोले तो चैतन्य महाप्रू बोल के गया हमारा गाय गुरु है या था तो हम तो गुरु हो जाएगा महापभु तो बोल के गया हर आदमी गुरु का काम कर रहे हैं लेकिन ये विचार नहीं है उसमें बहुत गहरा सब विचार है कौन सुने महाराज है कौन तो राजा उवाचा भी राजा आनंद के द्वारा झूम रहा है अहो किं अहोनमखपर अहो नजनमखिलम शोभनम कि जन्मपरपिमोस्मिन्य नदषिकेशता महात्मन वप चु सगम एवर हे रोग तुम क्या करो बस देखो अखिल जन्मो जितना भी चौरासी लाख जोनी तो भ्रमण करते हो चौरासी लाख जोनी है ना शास्त्रों का प्रमाण है जलोजा नवलक्षाणी स्तवरा जलोजा नवलक्षाणी स्तवरा विश लक्ष है कृमय रुद्र संख्य पक्षी नाम दशलक्षकम त्रिशत लक्षाणी पौषहो चतुर्लक्षाणी मानव ए बार ऐड करो जो करो चौरासी लाख कि नहीं इसमें भ्रमण करते करते आप चल रहे हो अब जो मानुष्य जन्म आया है ये मानुष्य जन्म जो है इस सर्व समाधान दे सकता है इसमें कारण ये, ये सकल जन्म में ऋषि जसो ऋषिकेश जसोष्य जन्म में ऋषि ये मानुष्य जन्म में ऋषि केस का कथा कितन, कथा कीर्तन सुनने का मौका मिलेगा और निजन्म खीर जन्म शोभनम जितना भी जन्म हुए उसमें मनुष्य जन्म सार्थक है किंग जन्म विस्तुष दूसरा जन्म देके क्या करें हम नौ ऋषि के से महात्मना वो प्रचुर समागम इस इसके द्वारा ही मनुष्य जन्म में ही इसी अवस्था में आप साधु संग कर सकते हो साधु संग करना आपका लिए संभव है लेकिन दूसरा पशु पक्षी के लिए साधु संग करना तो संभव नहीं है।, है लेकिन फिर भी फिर भी प्रमाण है आप देखोगे अयोध्या में आज से 30-35 साल पहले एक न्यूज़पेपर में खबर आया था तो हम बच्चा था तो एक बोला बोला एक हनुमान एक एक हनुमान डेली आकर वो कथा में एक महात्मा था हमारा सिद्ध महात्मा उसका साथ राम कथा सुनते थे डेली रोज सब आदमी बैठ जाएगा कथा सुन वो भी आएगा पेड़ से आके उधर बैठेगा हरी कथा तो होने के बाद फिर चला आएगा ऐसा करके कितना साल वो सुना हरी कथा उसके बाद जब शरीर छूटा मंदिर का अंदर उसको सारे वैष्णव समाज अयोध्या में उसको लेके राम नाम करते करते उसको समाधि दिया था वो तो देखने में हनुमान है पूर्वजन्म में भजन किया था पूर्वजन्म में भजन किया था वो देखने में ऐसा है तो ये कोई खेलकूद नहीं है भजन का जो प्रभाव है रह जाएगा अगर पक्का भजन करो दिखाने वाला भजन कर तो नहीं पक्का भजन कर तो इसलिए बताएं कि देखो नद्भुत वीर हतांग अतांग हसो भा नरण अब्जरण वीर हतांग हसंग भक्ति रधक जे अमला मोह मौहु, मोह का अपतो कहा तेजस्व समागम चमे दुस्तौर को ये कोई अपर्य का बात नहीं देखो रोहगण बताते हैं जो थोड़ा देर पहले गाली दिया था वो बताते न ही अद्भुतम तरणाब्ज तो रन हता अंग हसंग भक्ति रधक्ख जमला ये कोई अद्भुत नहीं है कि आपका मापिक परमस का चरण धुली हमारा मस्तक पे आए अतुरंत हमारा विवेक जो है सुधर गया ये असंभव नहीं ये है ये संभव है हर हालत में ये अद्भुत नहीं है आश्चर्य के यही तो रास्ता है इससे पता नहीं अद्भुत तो चरणाब्द रणवीर हता संग भक्तिर दला आपका चरण का धूलि थोड़ा बहुत माथा पे लिया तो हर हमारा बुद्धि शुद्ध हो गया और भगवान के चरण में हमारा लगन लग गया एक मुहूर्त तो आपका संग हो गया जसो समागम चौमे दुस्तर को मूलो अपतो अविवे कह हमारा जो तर्क है नहीं ये नहीं होगा ये गलती किया उन्होंने ये ठीक नहीं है ये तर्को सारे समाधान हो गया ये लिखा हुआ, दुस्तर को दुस्तर दुस्तर को अपतो कहा। दुस्तर को अपतो हमारा खत्म हो गया हमारा अविवेक पतन हो गया हमारा विवेक का उदय हुआ भक्तवीनो ठाकुर ने भी ये जैव दर में पढ़ोगे तो देखोगे वहां जो जैव धर्म भी भक्तिविद ठाकुर सुंदर लिखे हैं जो बाराणसी में एक मायावादी सन्यासी वो हजार हजार लोगों को तो पढ़ाते थे खुद खोद तो पढ़ते थे पढ़ाते थे वेद वेदांत तो उपनिषद आदि बड़ा भारी विद्वान लेकिन मायावादी है और उनके संप्रदाय में जो विचार है हंस हो परमहंसो हंस कुटी चौक बहुदौक हंसो परमस बड़ा उच्च स्थिति है उसका उसका संप्रदाय के हिसाब से वो एक दफे एक दिन बैठ के इस जैव धर्म का विचार हम कह रहे हैं भक्तिमेन ठाकुर का वो भजन कुटीर में बैठ के अभी भजन कर रहा है भजन कुटीर में बैठ के भजन कर रहा है और सुंदर गंगा का किनारे से आ एक वैष्णव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्वानंद गदाधर शिवा सधि गौर भक्त बिंद कीर्तन करते करते करता लेकिन कर, ठोकते कीर्तन करते कभी लड़ गिर जाते कभी उठते प्रेम के द्वारा आंसू हैं आंखों में ऐसा चल रहा है और वो क्या किया भजन कुटीर छोटा है भजन कुटी से देखारी एक सुंदर जा रहे हैं महात्मा सुंदर उसका इतना प्रेम है अरे महाराज ये तो कितो किताब तो है इसका साब तो थोड़ा भेंट थो होना थो थो थो थो चाहिए तो अपना भजन को छोड़ के उठने गया तुरंत अंदर में विवेक बोला ऐ कहाँ जा रहा है तू मायावादी सं, संप्रदाय में इतना बड़ा तुरा तेरा उतना इतना इज्जत है तू अगर उधा जाएगा लोग लो क्या बोलेगा ये उचित नहीं है ऐसा बोला अंदर में फिर बैठ गया फिर अगर नहीं देखा करना उचित है ये मौका नहीं मिलेगा फिर उठना चाह फिर कोई अगर देख लिया तो बोलेगा महाराज का दिमाग खराब हो गया देखो है ब्रह्म है ऐसा करते करते अंदर में फाइटिंग होने लगा अंतर में कॉन्ट्रडिक्शन जैसे मन का जो विचार बोला निर्णय लेना बुद्धि का विचार बुद्धि का मन तो संकल्प विकल्प मन का संकल्प विकल्प और निर्णय जो है डिरेक्टर अभी वो डिसीजन नहीं ले पाता डिरेक्टर क्या करे अंतिम में जो डिरेक्टर है बुद्धि अंतिम में जो डायरेक्टर है बुद्धि वो तुरंत बोला नहीं ये मौका नहीं मिलेगा कुछ भी हो जा जल्दी तो जब बोला जो डायरेक्टर डिसीजन जो लिया बहुत इट वॉज टू लेट देर हो गया तो उन्होंने वो जो जो साधु है कीर्तन करते के जा रहा था जो वाराणसी में गया है वो जानता है छोटे छोटे गली है किस गली में कैसे घुस गया दर्शन के लिए पता नहीं चला ऊन निकाल के बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं अफसोस किया हमारा तो बुद्धि जो डायरेक्टर है तो डिसीजन लिया लेकिन बड़ा लेट हो गया लेकिन मिला नहीं तो मीना नहीं तो ठीक है सही लेकिन उसका जो रिएक्शन है जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधा गौरव ये जो शुद्ध वैष्णव का मुख से सुना हुआ शब्द ब्रह्म है इसका, इसका दिल को पूरा चेंज कर दिया उसको खींच के लाए महीना भर भी नहीं हुआ कोई सप्ताह का अंदर उसको खींच के लाए लेके नवद्य में लाए नवद गंगा स्नान करके ढूंढ रहा है कहाँ जाए अरे और फिर उस पार भक्ति में ठाकुर का विचार है लिखा हुआ फिर उस पार गोद्रुम में जाकर परमंश बाबा जी किसी ने बोला उधर जाओ बहुत सारे महात्मा रहते सुंदर परमंश बाबा जी महाराज भी हैं वहाँ गया और फिर गोद्रुम में वहाँ जाके जाके लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ जाके पहुँचा और देखिये महाराज जी भजन कर रहे कितना सुंदर डूबे हुए आनंद में ये विचार है आगे चल के देखो कि जो युवाधर्म लिखा हुआ है वो बाबा जी महाराज उनको कीपा किए की ऐसा कीपा किए की वो बाबा जी महाराज शिष्य था ये कोई गप नहीं था ये सच्चा घटना है आप सोचो कि महाराज ऐसे ही बना दिया ये नहीं है पद्युन्न मिश्र जो है चौत चोईतन्... चैत का जो पार्षद चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है पद्युन्न मिश्रो जिनका निसिंगानंदो नाम दिया था माँ प्रभु ने और निशिंगानंदो जी वो जिसको निशिंगो सिला भक्ति तित्तु निशिंगो, निशिंगो। निशिंग पोल्ली जहाँ महाराषिला में जाके नित्य कर इतो निसंग निसिंग कैसे साक्षात निशिंगदेव अवतीर्ण होते हैं ऐसा जो किया है उनका साथ कीर्तन पीछे रहा वो जाने बाकी आदमी को कोई ख्याल नहीं पड़ेगा तो ये जो है वहां भजन करते थे निशिंगानंद ब्रह्मचारी जो है वो जो विग्रह आज का नहीं है स्वयं प्रखट है वो भजन करते थे और उसी का शिष्य था ये और ये महाराज ऐसा कृपा किए तो आगे चलकर ये जो है उसका नाम नाम हुआ वैष्णव दास इसका नाम क्या हुआ अब तो वाराणसी का मायावादी अभी मायावादी मत बोलो क्योंकि वो मायावादी फेंक दिया चैतन महापोखान ने नाम गया शुद्ध नाम ये शब्द ब्रह्म उनका हृदय में जाके उसको शोधन किया और उसके बाद जो किफा मिला अभी वो सिद्धांतों का राजा है जो भी बाहर से बड़े बड़े विद्वान आए तो वैष्णव बोलते हैं ये वैष्णव दास जो है ये इसका उत्तर देगा बड़ा वाला सिद्धांत तो उसने लिखा है जो धर्म पढ़ोगे तो उसमें आएगा तो जो भी है ऐसा करके मुहूर्त तो आपका जो संग हो गया इसमें हमारा जो अविवेक चला गया और इसमें हमारा जो तर्क वितर्क का समाप्त तो हो गया इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान का चरण का ऐसा ही महिमा है जो सेवा करे उसका फल जरूर मिलता है लेकिन निष्कपट भाव से होना चाहिए नहीं तो होगा नहीं इसके बाद आगे चलकर बहुत सारे बद्ध जीवों का जो हालत होता है संसार में भ्रमण करते करते इनका बहुत सारे हालत का वर्णन किया गया उसके बाद नरक बहुत सारे नरक ये पहले ये जो पृथ्वी भूमंडल है इनका कहाँ कौन पहाड़ है नदी है कैसे क्या विनाश है उसका बारे में पूरा बताया बहुत सुंदर पृथ्वी का मतलब पूरा पृथ्वी का कहाँ क्या है इसका बारे में सुंदर वर्णन किया भौगोलिक वर्णन है सारे आ इसका बाद नरक आदि का वर्णन भी है सुखदेव गोस्वामी और एक बात बताना चाहें ये भारत वर्षों में जो किंग पुरुष वर्षो हैं ये जो एक एक करके वर्ष नौ नौ वर्षो है ना नौ वर्ष जो अलग अलग है ये नौ अलग अलग वर्ष में ये अलग अलग जाएगा भगवान का जो अप्रागित वैकुंठ का जो धाम है उसमें से एक एक ब्रांच उसका जो एक एक ब्रांच खुल दिया गया ये पृथ्वी में ऊपर में जो है ना धाम उसका एक एक ब्रांच खुल दिया गया इधर जो है ये भौगोलिक इधर में ये सब एक एक जो जगह है वर्ष उसमें एक एक भक्ति का जैसे हरिवर्ष में नरसिंह भगवान का नित्य स्थिति है हरिवर्ष किंग पुरुष वर्ष में हनुमान जी भजन करते हैं है, ऐसा करते एक एक वर्ष में कुरमोदेव एक वर्ष में कुरमो देव रहते हैं हैं ऐसा करके एक एक जगह है और उसका एक एक भजन करने वाले आचार्य जो भी हैं वहाँ एक एक भजन करते हैं और निशिंग ये जो वर्ष हरिवर्ष हरिवर्ष चापी भगवान नरोहरि रूपेन अस्ते वहाँ नरोहरि रूप भारण करके वहाँ भजनते हैं भजन करते हैं वहां प्रहलाद महाराज उपासना करते हैं करते करते एक एक सुंदर श्लोक बोलते हैं ओम नमस् ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय य नमस्ते जस्ते ये आविर् आविर्भाव व्योणखो व्यजो कर्मो स्वयानो रंधयो रंध्यो तमो घसो घसो ओम स्वाहा अभय अभयत्मा भूष्ठ फ्रमिति इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्चन करते हैं या दूसरा जो जगह भद्रासो वर्षे वहाँ भी भजन होता है वहाँ भजन होता है भगवान का एक एक जगह एक एक जगह एक एक किस्म का भजन होता है इसका बारे में सारे बताया हुआ रामचंद्र का भी होता है हनुमान जी विपादन करते हैं और कुरदेव आदि हिरण्य वर्षो यहाँ भी भजन होता है कर्म रूप का रमण के मत्स्योतर का रमणक वर्षों जो है वहाँ मत्स्यवतर्क ऐसा करके एक एक वर्षों में एक एक जगह एक एक जगह भजन होता है ऐसा बारे में बताया और बताते बताते किंग पुरुष वर्षे सीता वीरामम सीताभिरामम चरण पूजा हैं अरिष्ट सेने न सह रणगीय मानम परम कल्याणी भर्तीर् भगवत कथा समुपृति स्वयं च ईदम स्वयं चम गायति कैसे गान करते हैं किसलोक बोल के किंग पुरुष वर्ष वह भगवान रामजी का होता है ओं नमो भगवते उत्तम श्लोकायो नमो आर्जो लक्षण शिल व्रतायो नमो उपोशिक्षितात्मनो उपासित लोकाय नमः साधु बादो निकषायो नमो ब्राह्मण देवायो महापुरुषायो महाराजायो नमो इति ऐसा करके एक जाएगा भयंता और हनुमान जी बड़ा खेत करके बताते ये श्लोक बहुत सुंदर है माँ हनुमान जी बोलते हैं देखो किसी आगे अगर अभिमानी व्यक्ति सोच ले कि भगवान ऊंचा खानदान में पैदा होने से भगवान का कृपा होता है और देखने में सुंदर होने से बड़ा कीपा होता है और बड़ा विद्वान होने से वेद वेदांत तो सब जानकारी हो जाने से भगवान का कीपा होता है लेकिन असली बात ये नहीं है तो कौन बात सत्य है हनुमान जी खेद करके बताया अच्छा देखो हम तो पोष जाती है हम तो पोष जाते हमारा क्या देखने में अच्छा है कि क्या अच्छा खानदान भी आए हैं कि हमारा क्या विद्या है क्या है इसलिए इस लोक को ध्यान देना चाहिए तो अभिमान नहीं आएगा क्या लिखा है तो तो नो कसह चकार सक्षे बखर अगर जन्मो कर्म विद्या बुद्धि ये सभी भगवान का प्राप्ति का कारण बन जाते तो ये बताओ हम जो बनु कस जंगल में रहने वाले पशु है हमारा साथ कैसे लखनाग्रज रामचंद्र कैसे हमको कीपा किया नौ, नौ, नौ जू नम तो तो न जन मनू न महतो न सोभगम न बांग न बुद्धिर्ना कृतिकोषेतु तो ननु कस चकार सक्षे बतोल खुनाग्रज ऐसे नौ दीप में नौ नौ भगवान का अवतार का कैसे कैसे भजन होता है इसका बारे में सारी तपूति और सुविधा कैसे क्या है भगवान का तत्व भी वर्णना है और एक बात ध्यान से सुनने ना ये तत्व जो एक एक करके चुना हुआ तत्वों को हम बता रहे हैं हम जाने ये जगह बड़ा कठिन है कष्ट लग रहा है सुनने में समझ में भी कम आता है नत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा नौ साधव भगवत सदाश्रया नत्रो योगेशमखा महासभा सुरेश लोक ओपि नै सता भले जिस स्थान में अमृतो जो हरि कथा का प्रवाह नहीं है नत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा जहाँ वैकुंठ जगत का कथा नहीं है वैकुंठ जगत का जो संत महात्मा नहीं है भगवान के चरण में जो आश्रय लेके एकांत रूप में आश्रय किए नहीं है, है। नत्र यज्ञेश मखा महोत्सव अयोगेश्वरे योग्य जुग्ण सकल नाई जिखाने महामहोत्सव आनंद उत्सव नहीं है हाँ। सुरेश लोक ओपी नौ सुरेश लोक ओपी नो से बदम ये अगर सर्गो भी है फिर उसको छोड़ के चले जाओ रहना नहीं लिखा हुआ है सुरेश ओपी नो बोई सभ्योतम नो बोई निश्चित में वो अगर इंद्र का उधर जाके देखो कि भगवान का कथा कितने कुछ कुछ नहीं है उधर तुरंत उधर से भागे आओ वहा नहीं रहना आज जहाँ साधु गुरु वैष्णव है संसार का तमाम सुविधा छोड़कर सारा असत्संग छोड़कर एकांत रूप में कथा को आश्रय करो देखो कथा को आश्रय कैसे कैसे परिवर्तन हो जाए आपका दिल का नहीं तो पछताओगे अंतिम में और नरक का भी थोड़ा वर्णन है सुंदर करते करते पंचम स्कंद में नरक नरक का वर्णन आदि बहुत सारे हैं ये सब भयभीत हो जाओगे सुनने से एक एक नरक का कैसा कहां है कैसे है सुंदर वर्णना इसके बाद हम श्रीमदभागवत जी महापुराण की जय हो यहाँ जो ष्ठ स्कंध है ये थोड़ा हम स्पर्श करके अभी छोड़ेंगे यहाँ जो विचार है परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं और करते करते यहाँ क्या जो ये जो आपका पाप पुण्य है, है क्रिया कर्म इसे क्या क्या व्यवस्था है ऐसे कैसे मंगल हो सकता है इसका बारे में थोड़ा विचार है और राजन बोला राजन ने प्रश्न किया देखो ये जो कर्मकांडी वे लोग आपका प्राश्चित्य करता है ना, प्राश्चित कर्म करता है बहुत आदमी है भक्ति तो करता नहीं लेकिन क्रियाकंड में प्राश्चित्य के विधान है वेद में और तो प्राश्चित्य का जो विधान दिया गया ये प्राश्चितता का विधान के द्वारा किसी भी हालत से चित्त शुद्धि नहीं होता प्राश्चित्व होता है पहले ज़माने भी ऐसा था कोई अगर विदेश जाए विदेश जाए तो विदेश से आने के बाद उसको बहुत तो करना पड़ता है पहले तो विदेश जाने का बाद उसको घर में घुसने नहीं देते नियम था फिर उसका बाद थोड़ा नियम शिथिल हुआ प्राश्चित्व का विधान था और बाद में अभी तो कोई बात ही नहीं कोई इच्छा हुआ तो चला गया वहाँ का पानी वहाँ का रहना सहन वो आपका लिए बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक एक शिल भक्तिवल्लभ तत्तुग्री महाराज ऐसा भगवान का निजी जन उसका लिए कोई बात नहीं होता है ए साधारण नि जाय सत्यनाश इसको तो कोई दोषी नहीं पर करे दोष कहाँ लोग तो दोष निकालते हैं ज़रा देखो अब दिक्कत कहाँ से निकाले दोष इसी राजा बताया न दृष्टो सुताभ्याम जत्पम जनन ओपी आत्मन अहितम करोति भूय विवास प्राश्चित मथो कथम सुंदर राजा ने प्रश्न किया देखो दर्शन के द्वारा श्रवण के द्वारा वाक्य के द्वारा ये सब पाप हो तो ही जाता है पाप तो हो ही जाता है दिन में कितना पाप होता है बहुत दिष्टोस्रुताभ्याम ऐसा बोल के थोड़ा एक दफे बोल दिया दृष्टो देखने का बात सुनने का बोलने का सब जब दिष्टोश्रुताभ्याम यापम जानन ओपी आत्म, आत्मन अहितम यह आदमी जानता है ये करना उचित नहीं है पाप फिर भी कर देता है कहता है कि नहीं जाना नोपी आत्मना हितम करोति भूय विवस जोर जबरस्ती कैसे उसको जानता है। जानकारी है ये करने से पाप है नहीं करना चाहिए फिर भी कौन जो कराता है जोर जबरस्ती वो पापी कराता है इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण का सामने अर्जुन ने प्रश्न किया था जो अनिच्छनोपी वंशे बलादीपो नियोजित इच्छा नहीं है अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण को अथोक् के नयुक्तो अयम पापन चरती पुरुषः अथोक् के नयुक्त अयम पापन चरती पुरुषः अनिच्छन्नोपि नोपी बलादीपो नियोजित भगवान को प्रश्न किए अच्छा इच्छा नहीं है पाप करे लेकिन अनिच्छन्नोपि नोपी बारसी बलादीप कौन जैसा घर धोकर पकड़ के उसको पाप में लगाता है कौन है ऐसा ये बताओ गीता में प्रश्न किया भगवान का पास अर्जुन ने प्रश्न किए ऑथोक के न प्रयुक्त है अनु पापन पुरुष कौन पाप में लगाता है इसका उत्तर भगवान ने दिए हैं देखो अब बाहर में शत्रु ढूंढने मत जाओ सिला भक्तिवल्लोक सीमाज का यही विचार है हमारा भी यही विचार है लेकिन सिद्धांत तो जब बोलने बैठो काम बनता है इसको बोलना नहीं तो होगा नहीं इसमें आता है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं काम एशो क्रोध एशो रजो गुनो समोद्भव महासनो महापना बिदिनमेनम बहरनम तुम शत्रु तुम बाहर में ढूंढने जाते हो बाहर में नहीं है अंदर में है काम yes. तुम एशो क्रोध एशो रजो गुनो समोद्भव महासनो महापना बिदिनमेनम बहरिनम यही तुम्हारा शत्रु है बाहर में शत्रु तुम देख रहे हो शत्रु जब इससे छुटकारा मिल जाएगा दुनिया का कोई तुम्हारे पास कुछ कर नहीं सकेगा बिगड़ नहीं सकेगा उसका हो तो जाएगा। तो अभी प्रश्न ये है, है जो प्रश्न राजा ने किया दृष्टो श्रुताभ्याम जब पापम जानन नोपी आत्मनो अहितम वो जानता है अपना के लिए अमंगलदायक है उचित नहीं है भूयो विव सह प्रश्चित कथम तो प्राश्चित फिर कैसे हो जाएगा प्रश्न जब ऐसा ही है जो इच्छा नहीं है फिर भी कौन लगाता है जोर जबरस्ती पाप में लग जाता है तो प्रायश्चित तो इसको जोर जबस्ती करने जाए तो किसमें प्रायश्चित तो कैसे प्रायश्चित हो पाएगा क्योंकि कि किसी भी हालत से और पाप करेगा ना प्रायश्चित तो हो गया काल जो पाप किया था उसका प्रायश्चित हो गया और फिर आज भी कर रहा है तो रोज एक एक करके प्रायश्चित्व कैसे करोगे इतना पाप है इधर प्रश्न किया क्वचित निवर्तित अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ने कु जैसे कभी कभी पाप से निवृत्ति हो गया पूर्ण निवृत्ति नहीं पाप से उपरती हो गया पाप नहीं किया बंद किया फिर पाप हो गया क्वचित निवर्त्य अभद्रात बाजे कर्म कर्ण से बंद कर दिया और फिर पुनः दो चार दिन गया फिर पुनः वही उल्टा काम किया चित चरती तत्वन इसमें प्राश्चितम अथो अपार्थम मन्ने इसमें प्राश्चित्व यूजलेस है प्राश्चित्व का जो विधान है प्राश्चितम अथो पार्थम अपार्थम मन्ने यूजलेस मन्ने हमारा लगता है तो प्राश्चित्व कोई काम का नहीं है प्राश्चित्व करके क्या फायदा जैसे हाथी ने एक हाथी ने स्नान किया उसके बाद फिर मैला दे दिया ऐसा राजा ने प्रश्न किया उसके बाद इसका उत्तर देते हुए हमारा भद्रायणी अर्थात सुखदेव जी महाराज सुंदर इसका उत्तर दें इसका पसंग काल हो और जो विचार आज हुआ था वो तो हम आनंद नहीं हुआ किंतु तो एक एक करके छलांग लगा के जाए एक एक श्लोक का सुंदर व्याख्या होना चाहिए हो नहीं पाते समय अल्प है तो ये जो है आपका ध्यान देना काल ये अजामिल का उपाय अजामिल का पुसंग आएगा काल बुरा ध्यान से सुनना उसमें नाम का विचार आदि सब आएगा उसमें आपका नाम कैसे हो रहा है उसमें कैसे कैसे क्या सब पता चलेगा और गजेंद्र का बारे में थोड़ा एक श्लोक बता दे जन्म कर्म बा न ना नाम रूप गुण दोष एव बा तथापि लोका पायो संभ सौ माय या त्वानी जन्म कर्मो नाम रूप जिसका नहीं है फिर भी लोकों को बचाने के लिए जो ठाकुर जी भगवान कृपा करते हैं तान अनुकाल उनको ही चरण में हमारा लगन लग जाए वंशकल पुत्रोश कृपाज पति तान पावन भो वैष्णवभ्यो नमो जेवा मही से शेकित सौदार्वा जनेशमजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता जबदर्थ पासिंद वेज पतितान पावन भो वैष्णवभ्यो नमो